ऐसा नहीं कि आज आप मेरे कारण आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है आप अपनी जिम्मेदारी पर भी उसको देख ही पा रहे हो कि कुछ घपला तो हो रहा है क्या चल क्या रहा है है ना तो आप आप ही की बात मैं कर रहा हूँ थोड़े से उसके टेक्निकल मुद्दों को समझ के उसमें हो क्या रहा है होना क्या चाहिए उन उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आज जैसे जितने भी जिस प्रकार के व्यापार हो रहे हैं उनके बारे में जो लोग व्यापार करते हैं उनको पता है कि किस प्रकार से होता है है ना जैसे यदि आपको करोड़ों का बिजनेस करना है अरबों का करना है तो तुरंत लोन मिलता है आपको और यदि आपको पचास हजार चाहिए एक लाख चाहिए तो नहीं मिलेगा लोन आपको ये सब चीजों को ठीक से समझने की जरूरत है हाँ जी तो हमारे में से जैसे एक बैंकिंग सेक्टर वाले आदमी बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि माइक में अपनी शेयरिंग करें एक हमारे वो बिजनेसमैन अंकल बैठे हुए हैं वो थोड़ा शेयरिंग करें कि चल क्या रहा है इस पर शेयरिंग नहीं करनी होना क्या वो तो मैं बताऊंगा क्या चल रहा है हकीकत क्या है उसको एक बार इन लोगों की नज़र से भी सुन के देखते हैं जो लोग इसका थोड़ा अनुभव रखते हैं हाँ जी हाँ। इधर आ जाइए सामने आ जाइए हाँ। अपना थोड़ा परिचय दीजिए भाई मैं अंबर हूँ और मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हूँ मैनेजर और भाई पास रखे ना भाई हाँ। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि भाई बैंकिंग सिस्टम के बारे में मतलब एज अ मैं थोड़ा इंसाइड पूरी तरह तो नहीं बहुत अच्छी तरह पर जितना आप इंटरेक्ट करते हो सिस्टम में रह के और ऑब्जर्व करते हो अपने सीनियर्स को और कैसे वो लोग डिसीजन ले रहे हैं कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसमें पता चलता है कि ठीक है आप एक बैंकिंग लेवल पे एक नॉर्मल ब्रांच लेवल पे आप देखते हो जहां दूसरा दे दो भाई ब्रांच लेवल पे एक आ, छोटे अमाउंट के सैंक्शंस हो रहे हैं लोन के तो जैसे जहाँ पर आप लोग अभी आकर मोस्ट प्रॉब्ली करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ तक के जो लोन फाइनेंस करते हैं वहाँ पर हेलो हाँ तो करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ तक के जो लोन फाइनेंस हो रहे हैं उसमें आप देखते हो आपको पता ही है कि क्या सिस्टम है कितना आपको टाइम लगता है अगर आज के दिन किसी को दो करोड़ तीन करोड़ तक का लोन चाहिए तो उसको कितने दिन लगेंगे कम, से कम, पास रखें या, क, कम से कम नहीं तो आ, तीन चार महीने तो कम से कम मान के चलो कि डॉक्यूमेंटेशन और उन सब प्रोसेस में लगते हैं मॉडगेज वगैरह सब चाहिए अगर आज के दिन अगर आप दो करोड़ रुपये चाहिए आपको तो आपका रास्ता ज़्यादा आसान है <laughs> दो करोड़ से क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेक्सेस है बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द पॉलिटिशन एंड एक पूरा सिस्टम एक ऐसा है कि भाई आप देखो कहीं जो बैंक के डायरेक्टर्स और सी ई एंड एम वो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है ये तो मतलब ओपन है कोई छुपी हुई बात नहीं अब जो मालिक रहेगा मालिक मतलब कि अभी गवर्नमेंट मालिक है हम्म ये तो गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट मालिक है उसके ही उसके ही टॉप मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट ही सौ करोड़ से ऊपर का लोन जो फाइनेंस होता है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के सेंक्शन के बिना नहीं हो सकता ये पब्लिक uh, फैक्ट भी है एक तरफ सौ करोड़ से ऊपर तो जब आप एक हज़ार करोड़ का लोन फाइनेंस करते हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते तो अब ये ये एक तरह से बैंकिंग बहुत बड़ा लीगल चैनल है जो चीज़ इन सब टाइप के फाइनेंसिस को करने का अगर आज के दिन आप एक हज़ार करोड़ का कहीं भी फंडिंग करना चाहते हो मैं ये नहीं कहता कि एक हज़ार करोड़ की फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती पड़ती है और सिस्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाना है तो वहाँ पर चाहिए आपको पर उसमें करप्शन का लेवल भी बहुत हैवी है मतलब कि कहीं ना कहीं आपको आप देखोगे कि एक नेक्सेस है पॉलिटिशियंस को एक पर्टिकुलर परसेंटेज जाता है और ये तो एविडेंट है अभी आप देख रहे हो कि कोई भी रिलायंस हो गया कोई भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं सब आ, सब ओपनली पॉलिटिश पोलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते हैं कैसे करते हैं भाई कहीं ना कहीं वो फेवरिज्म ले रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर नहीं लेंगे तो भाई अगर कोई अपने जेब से 200 करोड़ दे रहा है पोलिटिकल पार्टीज़ को तो कहीं ना कहीं उसको उसका रिटर्न मिलता है अगर आप भाई आपने वो उसको कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल में उनको लखुनास uh, देते हैं इन फ्यूचर तो और सबसे सबसे क्लीन चैनल जो है वो है बैंकिंग जहां पे कोई डाउट ही नहीं कर सकता नहीं की तो तो है है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं जहाँ साहब आप कुछ बता रहे बताइए आइए दो मिनट जब तक मैं यहाँ लिखता हूँ कि सही होगा तो उसका क्या मतलब है पहले भी बात हो चुकी है चलिए बताते रहिए स्पेन के एक बहुत बड़े इकोनोमिस्ट हुए हीटा डासोटो uh, उन्होंने एक किताब लिखी है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कि पूरा ये जो बैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया भर में काम करती है ये सबसे बड़ा फ्रॉड है बेस्ट सेलर है वो बुक और उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया भर की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जो भी हम आप पैसा जमा करते हैं बैंक के पास तो बैंक हमसे एक फॉल्स प्रोमिस करती है कि जब भी आपको पैसा चाहिए वो आपको वापस कर देगी लेकिन जहाँ तो बैठे हैं बैंकर्स वो बताएंगे कि जिस दिन मान लीजिए कोई ऐसा क्राइसिस हो गया डिसास्टर हो गया नेशनल लेवल का सबको अपना पैसा चाहिए और अगर आप बैंक से अपना पैसा मांगने जाएंगे, तो बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं रहती है कि वो आपको देगा क्योंकि आपका पैसा वो दुनिया भर में इन्वेस्ट कर चुकी होती है फाइनेंस कर चुकी होती है तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि जो भी आपका सेंट्रल बैंक का सिस्टम है जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो जो भी हम आप डिपॉजिट करते हैं उसका एक बहुत ही फ्रैक्शन एक छोटा सा हिस्सा जो है वो रिज़र्व फंड के रूप में जमा होता है बाकी हम इन्वेस्ट कर चुकी होती है बैंक जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है ठीक है तो ये एक छोटी सी आ, ठीक बात है थोड़ी Thank सी you. और ध्यान देते हैं और गहरे में जाते हैं शिकायतें करने का खाली एजेंडा नहीं है थोड़ा और जाएँगे तो ये सारा सिस्टम जो काम कर रहा है ये मनी बेस्ड है इसके मूल में क्या है मनी है है ना एंड मनी इन दर्म्स ऑफ पेपर ऑनली किसी के पास नोट है दिखाओ है ही नहीं सब खाली आया मेरे जैसे और देखिए लाए अभी अभी इसको हम करेंसी मानते हैं एक कागज का टुकड़ा है है ना और इसमें क्या लिखा है और आप लोग पढ़े लिखे हो इसमें लिखा है कि मैं धारक को है ना एक सौ अदा करने का वचन देता हूं मतलब मतलब ये कागज जिसके पास होगा जो धारक होगा उसका जो होल्डर है वो जब यदि बैंक के पास जाएगा तो वो बैंक उसको सौ रुपए देगा तो ये क्या है आप सौ रुपये का नोट बोलते हो उसमें तो लिखा कुछ और है और सब लेके घूमते रहते हैं ये धोखा है कि नहीं इसमें क्या लिखा है कि आप जब इस कागज को लेकर जब बैंक में जाओगे तब आपको एक्चुअली सौ रुपए मिलेंगे रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में गवर्नर वो कब मिलेगा आपको पता नहीं है कोई जिसने लिखा हो तो मर गया तो ये समझ में आया कि वो अच्छा दूसरा ये मुद्दा कि कौन से दिन देगा तो लिखा है इसमें ब्लैक लाइन से मतलब व्हाइट व्हाइट से कि क्या के दिन दूंगा <laughs> कौन से दिन देगा <laughs> तो कयामत से क्यामत की कहानी है ले जा भैया ले जाओ तो ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ बेस कर रहा है ऐसे वादों पे चल रहा है काय पे चल रहा है ये वादों पे चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया जी पर ये आप जैसे एक हम फॉर्मिलिटी इसको छोड़ के बात करते हैं आपका जो स्ट्रक्चर है अभी उसको।, उसको समझते हैं देखो उसको समझने के लिए अपन धीरे धीरे ग्राउंड तैयार कर रहे अभी कोई चीज़ सही है जैसे वो भाई ने कहा हमारी तो दुकान ठीक चल रही यार काय को परेशान कर रहे हो है ना सही बात है सही चल सकती है कोई चीज, चीज सही है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोगों ने तय किया था तार्किक होना जरूरी है लॉजिकली सीख लगना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए और तार्किक व्यवहारिक होगी तो सबके लिए होना चाहिए तो तब तो सही है नहीं तो आपने तो गलती से उड़कर लग गई अपनी तो उड़ लग गई अपनी चल रही अपने को मतलब सबके लिए यदि कोई चीज सबके लिए नहीं होगी यदि कोई चीज सबके लिए नहीं होगी तो आपके लिए बची रहेगी क्या यदि कोई चीज सबके लिए नहीं है तो आपके लिए बची रहेगी क्या नंबर नंबर का गेम होगा फिर क्या फिर क्या हो जाएगा आज कांग्रेस पार्टी शासन करेगी कल बीजेपी करेगी कभी वो मिलके करेंगे कभी कौन करेगा ऐसा करेंगे फिर वो नंबर नंबर का गेम चालू हो जाएगा तो यदि कोई चीज़ सही है उसकी पहचान पहले ठीक से कर लो ऐसा नहीं कि अपनी चीज़ चल रही है अगर अपनी भी चल रही तो ठीक से दिल पर पत्थर रखे उसको जाँचो कि कैसे चल रही है उसके पीछे का उसके पीछे के सिद्धांत क्या है देखो है ना हमारा तो ठीक चल रहा जी हमारा ठीक चलने बराबर ठीक नहीं होता है वो सबके लिए नहीं है तो वो आपके लिए भी नहीं है क्योंकि वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ नाव माना जाती अभी हम बहुत ही नरो मानसिकता से देखते हैं हमारी चल गई यार हम हम पी में क्वालिफाई हो गए थे और हमारी नौकरी लग गई फिर हम भाषण देने लगे मेहनत करोगे तो एक दिन हो ही जाता है है ना जबकि डिज़ाइन क्या है डिज़ाइन कैसे हैं डिजाइन नेरो डिजाइन है कि खुलने वाले डिज़ाइन है डिज़ाइन पूरे ऐसे हैं भाई ऐसे जब बात शुरू करते हो तो स्काई इज़ अ लिमिट और जब आगे बढ़ते जाते हो तो चीजें कहा होती जा रही है नेरो होती जा रही है और आगे चल के इतनी नेरो हो गई कि इसमें यू टर्न भी मुश्किल है यू टर्न भी ले सकते हैं आप इतनी जगह ही नहीं है उसमें तो ये समझ में आ जाए 10वीं में से 12वीं में जाने के लिए यू टर्न ले सकते हैं आप ले ही नहीं सकते आप इतना टाइट हो गया मामला टेंथ में आप प्राइमरी में जब बच्चा इस विद्यालय में गया तो बोलते हो यारे आपका बच्चा बहुत बहुत आगे जाएगा जी आगे चला यहाँ के क्या हो गया पीसीबी लेना है उसको पीसीएम लेना है तीन चार ऑप्शन है और आगे चला है ना और आगे जाके बिल्कुल गल घोटू हो गया और थोड़ा और आगे बढ़ गया पीएचडी कर ले तो कभी लौट के नहीं आ सकता है कोई कंपनी में सीईओ हो गया तो गया जिंदगी भर के लिए रास्ता ही नहीं भैया तो आपका डिजाइन प्रॉब्लम है। आपकी लग गई इसका मतलब ये नहीं कि सबकी है इसमें हर लोगों को रिजेक्ट हम करते चले जा रहे हैं ये रिजेक्शन कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश के रूप में बढ़ता चला जा रहा है और वो कहने की अराजकता की स्थिति में जा रहा है और वो चूंकि सबके लिए नहीं है तो सम्मान का एक मुद्दा बन गया कि हम जो जी रहे हैं यदि वो सबके लिए नहीं है तो क्या हम सम्मानजनक जी रहे हैं आज जिस प्रकार से देश में ये स्थिति बनी हुई है और हम बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं ये सम्मानजनक है आप ये एक छोटा सा उदाहरण लो कोई आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे आप ही के घर में दस लोग हों संबंध की बात करें अगर सम्बन्ध को बीच में कंसिडर करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आप के घर में दस लोग हों और एक आदमी को खाने को नहीं हो और आप एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो तो क्या ये आपके लिए सम्मानजनक है हाँ या ना अब चूंकि हमारा घर वालों से भी संबंध नहीं है भाड़ में जाए इतने ही तो वहाँ तो जब तक हम संबंध पूर्वक देखते नहीं हैं तब तक चीज़ें हमको ठीक से समझ में आती नहीं है तो ये तो होगी पूरी कहानी तो जितना भी डिज़ाइन है वो सब पेपर मनी मनी बेस्ड सिस्टम है यहां पर धन क्या है मनी को ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा वॉट इज धन अ क्या है तो धरती ही धन है यहां से फिर एक अलग सिस्टम निकल गया था मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके इकोनॉमिक्स में गलती निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आपका इकोनॉमिक्स जैसा भी है वो आदमी को दुखी करने का है या नहीं इतने बताओ हाँ या ना अब उसमें हम गलती कितनी निकालें उससे कोई मतलब नहीं निकलता तो सुखी होने का इकोनॉमिक्स समझना है कि नहीं समझना सुखी होने का प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा सुखी होने के लिए धन का तरीका क्या होगा वो हमारे लिए सम्मानजनक होगा कि नहीं होगा उसको देख लीजिए तो धन क्या है यहाँ पर अभी ये जो बात मैं कर रहा हूँ तार्किक और व्यवहारिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ देख लेना सबके लिए सार्वभौम की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं तो धन क्या है यहाँ पे यह तार्किक बात है तार्किक बात है कि नहीं ये व्यवहारिक है कि नहीं धरती सबके लिए धन है भाई कुल असट तो उतना ही है और सबके लिए है ही धन कि एक आदमी के लिए ये धरती किसी एक आदमी की है ये धरती पर रहने वाले हर आदमी की हर आदमी का मतलब क्या है मानव जाति तो धन किसकी संपत्ति हो गई धन किसकी संपत्ति है अभी तक हम क्या मानते हैं धन को व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति मानते हैं ये यहीं से झंझट शुरू हो गया जब तक धन व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति मानेंगे तब तक उसका सदुपयोग हो सकता है क्या हो ही नहीं सकता क्योंकि सदुपयोग सबको कर है और अगर जैसे यही ये, ये हॉल है ये हॉल में मानू मेरा है और इतने सारे लोग हैं तो क्या और आप लोग नहीं माने कि आपका नहीं है तो क्या इसका हम सदुपयोग कर पाएंगे और आपके मेरे बीच में यदि संबंध होगा तो आपको लगेगा कि हॉल आपका है और यदि आपके और मेरे बीच में संबंध नहीं है तो लगेगा कि आप सात दिन के लिए आए हो और संसार माया है और एक दिन आपको जाना है है न तो काय का सदुपयोग होने वाला तो जब तक जागृति ठीक से नहीं होगी तब तक हम इसको ठीक से पकड़ ही नहीं पाएंगे धन धरती है और ये समाज की संपत्ति है तो सम्मानजनक जीना क्या है और उसका ट्रेड कैसे होगा और किस प्रकार से हम अपने धन को पाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसको समझ लेते हैं आप जो भी कर रहे हो करते रहो उसके एंगल से मत चीज़ों को समझो मैंने तो बना नहीं किया कि आप काम बंद कर दो लेकिन इतना समझने का साहस करो कि वाकई में होना क्या चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं अमीरी और गरीबी में खाई बढ़ रही या घट रही एक अमीर बनने के लिए हजारों का गरीब होना जरूरी है कि नहीं आज जिस देश के पीछे आप दीवाने अमेरिका सर्वाधिक लोग बे, जो लोगों की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है, कार में सो रहे लोग और हम उनका अनुकरण कर रहे हैं कहीं जाके नहा लेते हैं कार में सोते हैं उसी में बैठ दारू पीते हैं और वो कार हमको बहुत अच्छी लगती काश में भी इसमें सोता कितना अच्छा रहता तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ट्रेड कर रहे हैं जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स सिद्धांत जिस प्रकार के हमने चीजों को बनाई है वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे होते जा रहे हैं बात में आ रहे है? तो आज हमको यह समझना है कि क्या इकोनॉमिक्स हो जिससे कि हम खुशहाली की ओर जाए उसके लिए कहा जाना पड़ेगा देन अगेन यू हो नेचर वॉट आर द रूल अवेलेबल इन द नेचर धरती में इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है अगर उसके सिद्धांत को पड़े पकड़ेंगे तो तभी हमारा इकोनॉमिक्स सफल हो सकता है धरती में क्या इकोनॉमिक्स है हर इकाई जितना लेती है उससे अधिक देती है अब ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत रहता है प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है पेड़ ज़मीन से जितना लेता है उससे अधिक ज़मीन को लौटाता है पेड़ ज़मीन से जितना लेता है एक आयु में है ना एक अपनी उसी आयु में जितना वो लेता है उससे अधिक उसको लौटाता है इस विधि से जमीन भी समृद्ध होती है और जमीन जब समृद्ध होती है तो अगला पेड़ समृद्ध होगा या कंगाली कर जाएगा समृद्ध होगा जैसे किसी भी बंजर भूमि पर कोई एक बंजर भूमि होती है जहाँ पे उगता नहीं है, है ना वहाँ पर उर्वरक क्षमता नहीं है उसी को बंजर भूमि बोलते हैं यदि बंजर भूमि पर आप देखोगे तो कोई पेड़ नहीं लगता और यदि वहाँ पर एक पेड़ आप लगा दो तो आपके सिद्धांत से क्या होना चाहिए जो कोई भी न्यूट्रिशन उसमें था जमीन में वो तो चला गया तो जमीन और कंगाल होना चाहिए होना चाहिए ना बैंकिंग सिस्टम से तो ऐसा नहीं है जबकि हो क्या रहा है वहां पर वो पेड़ जितना लेता है जमीन में से उससे अधिक उसको वापस देता है उससे क्या हो गया एक पेड़ लगने के बाद अनेकों पेड़ लगने की क्षमता उस जमीन में तैयार होती जाती है अनेकों के बाद और हजारों पेड़ लगेंगे हजारों के बाद लाखों पेड़ लगेंगे लाखों पेड़ लगने के बाद उसमें जीव आ जाएंगे इस प्रकार से हम एक दूसरे को ये म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हुए है ना एक दूसरे की समृद्धि पूर्वक ही हम समृद्ध होते हैं ये नेचर का सिद्धांत मानव पे लागू है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं मानव पे लागू है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं फिर लाएंगे उदाहरण कहाँ जाएगा सिर्फ एक ही उदाहरण है हमारी ज़िंदगी में उसके अलावा ज़िंदगी हमने पूरी बहाल मतलब बेहाल कर रखी है एक उदाहरण जब माँ और बच्चा उसके अलावा कोई उदाहरण हमारे पास है नहीं आप देखोगे कि माँ के शरीर में से बच्चे का शरीर बनता है तो वो शरीर बेहतरीन देने की कोशिश करता है तब जाके बच्चा में समृद्धि होती है और बच्चा यदि शरीर स, शरीर से समृद्ध होता है तो माँ भी उसमें समृद्ध होती है होती है या नहीं होती फिर आगे लालन -पालन, लालन पालन करते हैं लालन पालन करते हैं कौन सा इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स जिससे हम सुखी होते हैं बहुत ध्यान से देखिए सुखी होने का इकोनॉमिक्स है कि बच्चा रात में गीला कर दिया पीला कर दिया है ना और माँ को पता चल जाता है पिताजी को तो पता चलते ही नहीं है माँ को पता चला कि गीला हो गया तो माँ क्या करती है बच्चे को है ना सूखे में सुलाती है और स्वयं गीले में सोकर सुखी होती है कि दुखी क्या करती है वहाँ भी इकोनॉमिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है व्यापार व्यवसाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है व्यापार नहीं व्यवसाय हो रहा है वहाँ पर कम लेना है और अधिक वो गीली जो चीज़ है वो उसके लिए वो असुविधा है कम है वो चीज़ वो उसको उसने कम स्वीकार किया और अधिक चीज़ उसको दिया और मैं माँ चेंज से सोती है इसका उल्टा हो जाए सुबह उठ के माँ को पता चलेगा कि ओ पता नहीं कब ये गीला करके सो गया है ना मैं भी सो गई और वो रात भर सूखे में सोती रही बच्चा रात भर गीले में सोता रहा तो माँ को कैसा लगता है सुखी होती है कि दुखी ये सब माएँ बताएंगी पिताजी के बारे में कुछ नहीं कहता तो माँ बता पाई कि या बेटी नवनीता बता भाई कैसा होता नवनीता सुखी होता है कि दुखी तो ये समझ में आते हैं कि संबंध पूर्वक लिख लो संबंध पूर्वक वस्तुओं का लेन देन में पूर्वक वस्तु के लेन देन में संबंध की पहले पहचान होना जरूरी है संबंध की स्वीकृति होना जरूरी है संबंध पूर्वक कम लेकर अधिक देने से कम लेकर अधिक देने से दोनों ही समृद्ध सुखी होते हैं कम लेने से कम लेकर अधिक देने से दोनों ही सुखी होते हैं। ये सिद्धांत समझ में आया संबंध पूर्वक कम लेकर अधिक देने से दोनों ही सुखी होते हैं ये ठीक है ये बात समझ में आती है संबंध शब्द तो पुराना है लोग इसको बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं लेकिन उसके इसका कोई संबंध नहीं है संबंध का मतलब ये है यहां पर मानव मानव जाति अभिभाज्य कंज्यूमर और प्रोड्यूसर नाम की कोई चीज नहीं है हम सब मिलकर कोई काम कर रहे हैं हम सब मिलकर एक व्यवस्था बना रहे हैं यह पूरी मानव जाति अपने जीने के लिए एक व्यवस्था बना रही क्यों क्योंकि कोई भी परिवार कोई भी गांव, कोई भी एक बड़ा 100 100-200-500 गांव भी एक राज्य भी अपनी आवश्यकता की सभी तरह की वस्तुएं को उत्पादन नहीं कर सकता इसलिए ट्रेड अनिवार्य है कोई भी परिवार एम के भी जैसे मान लीजिए तो अपनी आवश्यकता की सभी तरह की वस्तु के उत्पादन नहीं कर सकता वो प्रकृति में डिजाइन ही नहीं है क्योंकि प्रकृति में मानव मानव को जुड़ के रहना है उसके जुड़ने के दो दो दो एंड्स हैं एक तो है समझ हमको आपस में समझना है जिसको हम कह रहे थे शिक्षा एक वस्तु जोड़ने के लिए दूसरा है हमको आपस में वस्तु में भी लेन देन करनी है है ना ये प्रकृति ने हमको जोड़कर रखा हुआ तभी माना जाती है अखंड है तो हम हमारा कनेक्शन बना ही हुआ है एक विधि है समझने के लिए हम सब साथ हैं और समझने के बाद उत्पादन करते हैं उत्पादन में कितना भी कर ले एक ग्रुप कोई वह अपनी सभी तरह की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता एक गांव में भी नहीं कर सकता जैसे हम लोग यहाँ पर हैं अभी एक अगला गांव बसा रहे हैं तो ये नहीं कि वहां पर हाँ वहाँ पर भी हम सभी तरह के वस्तु कर लेंगे 100 गांव कर पाए या 500 गांव कर पाए या हजार गाँव कर पाए ऐसा कुछ फिगर हो सकता है वहाँ तक क्या होगा हजार गांव के बीच में ये ट्रेड होना ही है ये होना ही है तो क्यों होना है क्योंकि है ना ये आवश्यकता है हमारी अब इस आवश्यकता को कितना खूबसूरती से हम फुलफिल करते हैं कितना खूबसूरती का मतलब क्या हुआ हम जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं तो वो भी सुखी होता है वो भी खुशहाल होता है फिर वो क्या करना चाहता है वो भी क्या करना चाहता है वो जितना लेता है और वो भी उससे अधिक देना चाहता है इस प्रकार से इस ट्रेड में जब हम आते हैं दोनों तो दोनों में खुशहाली बढ़ती है सामान उतना का उतना ही रह सकता है सामान उतना का उतना धरती में कुल सामान निश्चित है अभी हम लड़ लड़ के बंटवारा करें या हम एक दूसरे को दे दे के बंटवारा करें ठीक है ना किस में आप सुखी होते हो वो देख लो प्राकृतिक नियम क्या है वो भी समझ लेते हैं तो कुल मिलाकर समझ में आया कि धन जो है वो धरती है मानव जाति की संपत्ति है अब क्या निकल के आया स्वधन किसको कहें तो ये धरती पर एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के साथ हमने श्रम को नियोजित किया तब क्या निकला व्यवस्था यथावत बनी रही व्यवस्था यथावत बनी रही तो व्यवस्था बाहर चली गई जैसी व्यवस्था थी यदि हमने व्यवस्था के अनुसार काम किया तो व्यवस्था की निरंतरता हो गई हुई कि नहीं हुई तो ये तो कॉमन हो गया व्यवस्था कॉमन रही मतलब काम शुरू करने के पहले भी धरती में एक व्यवस्था थी काम खत्म हुआ हमारा उत्पादन पूरा हो गया उसके बाद भी धरती की व्यवस्था यदि यथावत बनी रही तो ये कॉमन फैक्टर हो गया इसको निकाल के बाहर कर देते हैं ये बाहर नहीं कर दिया तो क्या हो गया अगर वो नहीं हुआ है, तो पुनः स्वधन नहीं हुआ अगर ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने तो ये बराबर हो गया तो अब क्या बचा? स्वधन बराबर स्व श्रम हमारे श्रम के कंपोनेंट में जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ वो हमारा स्वधन है जितना हमने श्रम किया उसके एवज में जो कोई भी उत्पादन हुआ वो हमारा वो हमारा क्या है स्वधन है ये बात समझ में आई जैसे खेती करने के लिए व्यवस्था पहले से प्रकृति में है या हमने बनाई पहले से ही है तो यदि हमने खेती की व्यवस्था को उत्पादन एक उत्पादन है इंडस्ट्री भी एक उत्पादन है डेरी डेयरी करना है वो भी उत्पादन है तो जो भी तीन ही तरीके हैं या तो हम डेरी करेंगे या हम खेती करेंगे या इंडस्ट्री चलाएंगे और क्या करेंगे आप बताओ तीन चीज ऐ तो रो के करते हैं हाँ सर के करते बढ़िया तो घर में जो काम करेंगे उसको भी बताएंगे अभी उत्पादन की बात कर रहे हैं अपन घर में जो करते हैं वो सेवा है घर में क्या करते हैं सेवा अभी उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के लिए हमारे पास तीन ही काम है क्या तीन काम है कोई डेयरी करोगे खेती करोगे इंडस्ट्री करोगे और क्या करोगे आप बताओ और क्या ऑप्शन आपके पास बताओ चलो चौथी सर्विस इंडस्ट्री और बताओ और इसी का ट्रेड करोगे है ना इसी का इसी का करोगे इस ऑफ सर्विस और कई बार तो ट्रेड हो रहा है बिना सामान के बहुत सारे ट्रेड तो हमने ऐसे निकाल ली जिसमें सामान ही नहीं है वायदा बाजार है ना वो छोड़ो इतनी बातें करेंगे दिन भर खत्म नहीं होगी उसमें तो सामान बिना ही अपन सामान बेच दे रहे हैं ये पता है कई लोगों को है ना जो पुराने बुद्धू से लोग हैं वो सामान बेच के पैसे कमाते हैं अभी कुछ लोग इतना विद्वान बिजनेस आ गया जिसमें सामान नहीं चाहिए होते हैं है ना उसको कैसे बेचते हैं पता है आपको आप लोगों को पता नहीं होगा उसको बोलते हैं वायदा बाजार बहुत बहुत अर्निंग होती है इसमें इसमें क्या होता है आप सुबह उठे नहाए धोए तैयार हो गए और आपने वायदा बाजार में बोला देखो भाई ऐसा है आज मेरे पास 100 कुंटल काजू हैं काजू कितने कुंटल सौ कुंटल काजू कहाँ है वो कोई नहीं पूछता उसमें कितना काजू भैया सौ कुंटल कौन सी कैटेगरी का है काजू की कई कैटेगरी बोले कैटेगरी ए है ए प्लस कैटेगरी ठीक है भैया क्या दाम में दोगे क्या दाम में दोगे दूसरा बोला क्या दाम में दोगे भाई काजू की बहुत मांगे बाजार में ठीक दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं अभी ये है। तो भैया ठीक है ये एक अमाउंट में तय हो गया कि भैया ये पाँच हज़ार रुपये कुंटल या जो भी एक उदाहरण ले लो है ना दीदी बोले कितना सस्ता कब से हो गया कहाँ मिलेगा भैया एक उदाहरण के लिए एक अमाउंट में पे उसने भेजा बोले ठीक है, है जी ये सौ कुंटल काजू अब राम के थे अब किसके हो गए श्याम के श्याम ने अपने ले लिया उसके अकाउंट में आ गए काजू भी पता नहीं कहा रखे वो पता नहीं है शाम तक शामलाल ने कहा बाज़ार में पूरे में हवा फैलाई उसने कि देखो मेरे पास 100 कुंटल काजू आ गए एक प्लस कैटेगरी के बोलो कितने में बोलो कितने में बोलो किसी ने बोला पाँच हज़ार बोले नहीं इतने में तो पड़ता नहीं खा रहा है आगे बताओ आगे बताओ किसी ने बोला पाँच हज़ार में ठीक है पाँच में डन हो गया सौदा तो पचास रुपये का मार्जिन आ गया ठीक तो ये पैसे पहले उसको दिए और उसने उसको दिए और दिए लीजिए कुछ नहीं वो जो पचास रुपये का डिफरेंस आया वो पैसे लेकर श्याम अपने घर चला गए ठीक अब काजू किसी और के पास आ गए ठीक अब वो काजू दौड़ रहे हैं ऐसे ही और फिर कल अचानक मार्केट डाउन हो गया तो काजू में अब हटा हो गया शाम लाल के पास आए जब तक काजू का मार्केट डाउन हो गया तो अब वो पचास रुपए का जो फायदा था वो नीचे लगे काजू कहीं है ही नहीं एक्चुअली इसको बोलते हैं बहुत बढ़िया है, रिसेंट मार्केटिंग है ये फायदा बाजार वायदा बाजार बोलते हैं इसको है ना तो वायदा बाजार इस प्रकार चलता है छोड़िए इस पर जितनी बातें करेंगे उसका कोई अंत नहीं है तो ये समझ में आए कि जितना श्रम हमने किया उस श्रम के योगफल में क्या हुआ कोई वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ ये वैल्यू एडिशन क्या हुआ इसको कह रहे हैं हम उत्पादन ये जो उत्पादन हुआ इसका नाम है शोधन हुआ है ना जैसे कोई एक बिजनेस करते हैं मान लो गुप्ता अंकली करते हैं एक बिजनेस करते हैं सौ लोग मिलकर काम करते हैं कितने लोग मिलकर काम करते हैं तो कुल मेहनत कितने लोग करते हैं उसमें एक गुप्ता जी भी हैं और एक शर्मा जी भी हैं और इंट्ठानव लोग और मजदूर भी हैं इन सब की मेहनत से कोई उत्पादन होता है जो कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ वो किसका श्रम है कितने लोगों का है तो अगर बंटना है तो कितने में बटना चाहिए 100 में बराबर बंटना चाहिए तो तो स्वधन हो गया एक मामला यहाँ ठीक हो सकता है यदि नहीं शर्मा जी को ज़्यादा मिलता है और गुप्ता जी को उससे ज़्यादा मिलता है क्योंकि इन्होंने तो पैसे लगाए थे अरे पैसे जो प्रॉपर्टी लगाए वो किसकी संपत्ति है वो तो सब कहे हैं यार वो तो क्या करा आपने लगाए थे तो क्या हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल असेट है उसकी क्या कीमत है ज़मीन की क्या कीमत जमीन की क्या कीमत अनमोल गाय की क्या कीमत अनमोल पेड़ की क्या कीमत आदमी की क्या कीमत तो इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है तो जो भी असेट लगा है वो तो धरती का धन है उसका कोई कोई कार्यक्रम नहीं है अब बच्चा जो कुछ है वो क्या है गुप्ता जी के पास कैसे है, शर्मा जी के पास कैसे है, तो संग्रह पूर्व की आया था संग्रह पूर्व का मतलब कहीं से चला आ रहा है किसी ने लूट खसोड़ के इकट्ठा किया हुआ है है ना कोई कोई लोग कर पाए कोई कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक तो मेहनत सबकी होती जा रही कोई कोई उसमें से शेयर अपना किसी किसी विधि से बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये काम चला तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो क्या निकलेगा स्वधन देखने जाएंगे जो कुछ उत्पादन हुआ उसके लिए उस पर सभी का अधिकार कोई समाजवाद की बात नहीं कर रहा लेकिन इसमें अभी एक और लफड़ा है एक और लफड़ा क्या है ये सारा उत्पादन होके जब ये गया कहीं पर तो यदि वहां पर ट्रेड ठीक नहीं हो रहा है तो भी वो परधनी हुआ है ना तो आजकल प्रॉफिट मेकिंग में शेयरिंग और तमाम तरह की चीजें हम कर रहे हैं लेकिन वो वो वो हल नहीं है क्यों हल नहीं है क्योंकि ये ये जो भी उत्पादन हुआ अब इसको पुनः देखना पड़ेगा पुनः देखना पड़ेगा दो मुद्दे पर क्या यह माना उपयोगी है? है ना क्या यह माना उपयोगी है और क्या ये प्रकृति उपयोगी है पहला मुद्दा ये यदि वो प्रकृति उपयोगी नहीं है तो मानव उपयोगी नहीं है और यदि मानव उपयोगी नहीं है तो प्रकृति उपयोगी नहीं दो चेक लगाना पड़ेंगे उसको यदि आपने बम बनाया बहुत मेहनत की और यदि वो प्रकृति उपयोगी नहीं है तो मानव उपयोगी नहीं है और मानव उपयोगी नहीं है तो प्रकृति उपयोगी नहीं तो उसकी ट्रेड की कोई आवश्यकता नहीं उसको उत्पादन मानेंगे क्या उसको उत्पादन ही नहीं मानेंगे दूसरा मुद्दा आया जो विनिमय करने गए इसका विनिमय करेंगे मान लो ये उपयोगी है तो विनिमय में क्या होगा तो विनिमय में ये होगा कि कम लेना और अधिक देना अब इस जगह जाना पड़ेगा तो यहां से ये स्वधन को बहुत ठीक से हम परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से स्वधन पूर्वक जीते हैं तो हमारा ये बन गया सम्मानजनक जीना यह बात कुछ कुछ समझ में आई जैसे जैसे अब क्या हुआ श्रम को का, श्रम का आकलन कैसे होगा किसी भी चीज का प्राइस कैसे तय होगा उसको समझ लेते हैं हाँ वो करते हैं दीदी जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते ले हैं अभी हमारे यहाँ गौशाला आप देखते ही हो तो गोशाला में क्या क्या चीज लगी एक तो लगा असेट क्या असेट लगा गौशाला का शेड बना ठीक और गाय लगी इसको हम लोग मानते हैं जीरो वैल्यू क्योंकि अनमोल है गाय का कोई कीमत नहीं शेड का कोई कीमत नहीं अनमोल अगर हमारे पास था तो हमारे पास था तो कहां से था है ना तो समाज का धन था तो कहां लगा दिया समाज के काम के लिए लगा रहे हैं गाय पाल रहे समाज का काम है है ना और दूसरे को समृद्ध करने के करते हुए हमारी समृद्धि होने वाली ये ये फार्मूला है तो तो अब ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है जीरो दूसरा मुद्दा आता है स्किल स्किल क्या चीज है स्किल क्या चीज है निपुणता है ना एक प्रकार का सीखना तो जैसे अब दूसरा मुद्दा है कि एक एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है एक किसान है है ना तो वो जब भी अपना काम करते हैं तो उनको सीखना होता है कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है लगाना पड़ता है नहीं लगाना पड़ता है डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं सात साल इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं चार साल प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी मान लेते हैं तो इंजीनियर बनने में कितने साल लगे चार साल डॉक्टर में सात साल लग और किसान में कितने समय लगते हैं किसान बनने में कितना समय लगता है कितना साल लगता है कोई बता सकता है हाँ जी हाँ अच्छा बिना सीखे कर सकते हैं अरे कितने साल सीखने में लगता है भाई आप कम छः महीने हाँ कौन बोला छः महीने छः महीने बहुत बढ़िया भाई ये किसान बैठे हैं कितने साल हो गए किसानी करते हुए 15 साल 10 साल से मेरे को हो गए अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा कब बोना चाहिए कब क्या करना चाहिए ना आज हैं, हम भी बोते हम बोने लग जाते हैं। <laughs> आप ये मान के चलो कि 10 से 15 साल मिनिमम समय लगता है किसान बनने में है ना और गौशाला करने में उससे भी ज्यादा समय लगता है ये ये वरुण भाई वहां रहते हैं मेरठ में है ना और हम दस साल से गाय पाल रहे हैं दिन में बीसों फोन उनको जाते हैं इस गाय को ये हो गया इसका टेढ़ा हो गया इसका बांका हो गया है ना तो ये लगता है कि कोई भी स्किल थोड़ा आराम से समझते हैं इसकी वैल्यू अनमोल क्यों करी थी अपने क्योंकि ये समाज की संपत्ति थी स्किल कहां से सीखी तो स्किल को सिखाने वाला कौन किसने सिखाया तो सिखाया समाज ने हा या ना ये गाय को पालना क्योंकि मैं अपनी तरीके से निकाल के आया हूं क्या हजारों साल में हजारों साल में आदमी ने इसको सीखा उसके कारण हम लोग ये सीख पा रहे हैं है ना तो इसमें मेरा अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ये समाज ने हमको सिखाया इसलिए और मुझे क्या मिला तो समाज को इसकी कोई फीस देनी है क्या नहीं वो अनमोल है और सिखाया समाज सीखने वाले को क्या हुआ सीखने वाले को इसकी फीस मिलना चाहिए क्या हाँ या ना क्यों नहीं मिलना चाहिए क्योंकि समाज ने मुझे सिखाया और सीखकर क्या हुआ मैं उपयोगी हुआ उसके पहले मैं उपयोगी नहीं था मैं लाइबिलिटी था तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ इंजीनियरिंग किया डॉक्टरी किया किसान हुआ जो कुछ भी हुआ यहाँ तक सब जितना कुछ हुआ वो सब ज़ीरो हो गया क्यों समाज ने सिखाया तो उसको कोई पेमेंट नहीं है हमने सीखा तो हम हमारी यूटिलिटी तब साबित हो पाई जब मैं कोई किसान बना डॉक्टर बना इंजीनियर बना तब जाकर तब जाकर मैं किसी लायक हो पाया ना तो आपने लायक होने की कोई हम फीस मांगेंगे आपसे तो हमारे सीखने की कीमत कितनी है अनमोल हमारे सीखने की कीमत कितनी इन्फिनी लगा देते हैं उनको जीरो लगाने से दुखी हो रहे लोग तो हमारे सीखने की क्या कीमत है डॉक्टर यदि 10 साल में डॉक्टर बना तो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है है ना वो डॉक्टर बनकर एक समाज में उपयोगी इंसान बन रहा है इंजीनियर यदि पाँच साल में इंजीनियर बन रहा है तो वो अपने हमारे समाज पे एहसान नहीं कर रहा है समाज उसको सिखा रहा है और वो समाज के लायक बन पा रहा है कुछ करने लायक ठीक है ये बात समझ में तो, तो हमारा ट्रेनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया अनमोल इसके कोई चार्ज बनती नहीं है डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा है बोल रहे हैं डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा है क्या डॉक्टर बनने में खर्चा है क्या? डॉक्टर की दुकान पे जाओगे तो खर्चा हो गया डॉक्टर बनने में खर्चा नहीं है डॉक्टर बनने में दो चीज़ चाहिए एक तो डॉक्टर चाहिए जो बना हुआ हो और एक स्टूडेंट चाहिए बीच में आ गए व्यापारी बीच में कौन आ गए पर धन में जीने वाले लोग उन्होंने इसको क्या हमारी दिक्कत कब बढ़ गई ये भी समझ लो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको ठीक से समझ लो शिक्षा शिक्षा हमारे लिए व्यापार है या व्यवहार है शिक्षा हमारे लिए क्या है आप आप तय करके बताओ तो क्या करूं इसको व्यापार लिखू या व्यवहार लिखू काटू शिक्षा हमारे लिए क्या है माँ ने बच्चे को कुछ सिखाना शुरू किया उसका पेमेंट चाहिए उसको व्यवहार से हम सुखी होते हैं लिखो व्यवहार का व्यवहार की उपलब्धि सुख व्यवहार की उपलब्धि सुख व्यवसाय की उपलब्धि समृद्धि व्यवहार का प्रतिफल सुख व्यवहार का प्रतिफल क्या है व्यवहार का प्रतिफल सुख है ना और व्यवसाय का प्रतिफल क्या है व्यवसाय का प्रतिफल समृद्धि तो बहुत क्लियर कट ट्रांजैक्शन की जरूरत है एकदम क्लियर कट व्यवहार के बदले क्या चाहिए व्यवहार के बदले क्या चाहिए व्यवहार और उत्पादन के बदले कार्य के बदले क्या चाहिए सामान के बदले सामान के बदले सामान सामान के बदले सामान ये एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं सामान के बदले सामान है ना व्यवहार के बदले वे व्यव घालमेल करेंगे प्रॉब्लम खड़ा हो गया कंफ्यूजन खड़ा कर दिए, तो शिक्षा अनमोल है या शिक्षा का कोई दाम हो सकता है शिक्षा अनमोल है कि दाम हो सकता है तो जिस समाज में शिक्षा का व्यापार शुरू होता है चिकित्सा का व्यापार शुरू हो जाता है वो समाज का बुरा हाल होना है फटे हो जाना वो तो जिस समाज में शिक्षा और चिकित्सा का व्यापार शुरू होता है लिख लो जिस समाज में जिस समाज में शिक्षा एवं चिकित्सा यदि व्यापार होता है मानव जाति फटेहाल हो जाता है शिक्षा और चिकित्सा जहाँ पर व्यापार हो जाता है वो पूरी मानव जाति भयग्रस्त है ना संकटग्रस्त, अभावग्रस्त होती है भैया कौन सी शिक्षा क्योंकि एक शिक्षा हम बात कर रहे थे समझ वाली। हम्म और ये एक शिक्षा बहुत सारी होती है ना बाकी भी होती है। शिक्षा शिक्षा है भाई <coughs> एक होता है समझ की शिक्षा एक होता है स्किल की शिक्षा दोनों मिलाकर शिक्षा है शिक्षा है पार्ट। शिक्षा में दो भाग है शिक्षा में एक भाग है व्यवहार की शिक्षा दूसरा स्किल स्किल्स ये दोनों ही शिक्षा का भाग है शिक्षा का कोई कीमत नहीं होता है शिक्षा अनमोल है क्योंकि शिक्षा क्या है शिक्षा क्या है व्यवहार शिक्षक हाँ बात करेंगे ना अभी भाई बोल रहा है इस हिसाब से तो शिक्षक को कुछ मिलेगा नहीं ठीक बात है इसको समझ लेते हैं हाँ जी आगे बढ़े हाँ जी बोलिए So, दो प्रश्न थे एक तो ये था जो आप बात सिस्टम की बात में में। कर रहे हैं आपस में विलेजेस में बिल्कुल नहीं कर रहे आप बोल रहे हैं ना एक जगह जब एक जगह सामान दूसरी जगह जाएगा नहीं कर रहे फेल सिस्टम है सर जो भी चीजें चली गई वो सब फेल थी इसीलिए चली गई नहीं बार्टर आप जो अपन जो इधर कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं पर आवर बेसिस पे आगे बढ़ाते हैं ना बार्टर में कहा था बाटर में कोई कैलकुलेशन नहीं नहीं कैलकुलेशन नहीं था हम साइंटिफिक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक बाटर लाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं भैया देखो अभी भी जो भी आप कर रहे हो तो सामान के बदले सामान ही तो आता है एक आदमी ने गेहूं उगाया और वो गेहूं उगा के जाके बंडी में बेचा है और टोकन लेके आ गया टोकन टोकन समझते हो क्या है टोकन नोट लेके आ गए और ये ये आप टोकन ले जाके आप कोलगेट ले आए तो एक्चुअली ये ये पैसे के गवर्नर तो ने दिया इस तो हुआ है तो आप मानते रेगुलेटरी है तो ऑनर होगा क्योंकि आपका अभी गवर्नर के पास आपूर्ण चले जाए तो देगा क्या कुछ नहीं देगा दे नहीं सकता ना दूसरा छाप के दे सकता है हाँ नहीं मिल जाए तो भी नहीं दे सकता जी मिल भी जाए तो भी थीक नहीं थीक दे सकता तो जो जो अपन जब धन में आ गए जिस पॉइंट पे अपन धन में उसको कन्वर्ट कर लिया वो चाहे टोकन हो चाहे कुछ भी अपन बोले उस पॉइंट में नई समस्या पैदा हुई कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं थी ठीक बात है ना करेंसी एक आध रूपये का ब्रिटिशकालीन सिक्का अगर किसी के आओ तो आज भी चार पांच सौ मिल जाते हैं बाजार में लेकर आदमी जाता मिनिमम आठ भी मिल जाते कारण यह है कि उसके अंदर वैल्यू थी जिसको आप थी। उतने, उतने की थी और वो है तो जब धन को हम लेते हैं और कैपिटल कॉस्ट सामने जीरो लेना चाहते हैं धन तो डेप्रिशिए वही ना ये तो दिक्कत है देखो धन डेप्रिशिएट हो नहीं रहा है इसमें प्राकृतिक रूप से आपका मॉडल छोड़ के बाकी ओवर ट्रेडेबल कहाँ पर है वही ना वर्ल्ड ओवर ट्रेडेबल इस प्रकार से, तो वर वर हाँ। से होगा उसके सिद्धांत क्या है? पहले उसको समझना पड़ेगा प्रकृति में ऐसे ही सिद्धांत है इसलिए ट्रेडेबल होगा आश्वासन नंबर वन अब प्रकृति में ऐसा सिद्धांत है या नहीं उसका अध्ययन कर सकते आप तो आपको भरोसा बनेगा कि हम जो भी अभी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं वो तो हवाम बना ली है हमने है ना इमेजनरी हैं तभी इंट्रेंसिक वैल्यू और इन सब वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर वर्केबल होगी तो उसके लिए पहले नेचुरल होना जरूरी है तो नंबर एक आप अध्ययन करिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है दूसरा अध्ययन का ये बनेगा कि आप और हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे तो आपके और मेरे बीच में हम शुरू कर देंगे इसको हाँ तो वो मॉडल आने में स्केलेबिलिटी आने में तो स्केले तो आ गई ना जैसे अभी जैसे अभी हम यहाँ पर तीस परिवार रहते हैं हमारे बीच में ना बार्टर सिस्टम है और न ही मनी करेंसी सिस्टम है हमारे बीच में हम तीस परिवारों के बीच में इसको बिल्कुल आराम से कर पाते हैं और हर दिन हर दिन इसमें परिवार जुड़ता चला जा रहा है हर दिन हर दिन परिवार जुड़ता जा रहा है तो अभी ये परिवार मिलकर भी कोई ट्रेड बाहर करते ही है, है ना हाँ। तो दोनों तरीके से काम 30, कर रहे हैं 35 मुझे बताया गया तो आपको भी तो इन्फ्लेशन लगता है ना जी पे नहीं नहीं नहीं कोई इन्फ्लेशन की बात ही नहीं है इसको बहुत ठीक से समझते हैं अभी ये सिद्धांत प्राकृतिक है या नहीं पहले इसको अध्ययन करो आप।, आप अभी ये इस पर मैं सोचो कि मेरे को कैसे करना है उसको बाद में करते हैं पहले इसका अध्ययन होना जरूरी है कि ऐसा है नियम या नहीं है हाँ या ना ऐसे नियम को देखने की ज़रूरत है जी तो पहला भाग में ये काम करते हैं नेचुरल लॉ के आधार पर हम पहले इसको समझते हैं ऐसा है या नहीं है कुछ लक्षण मैंने आपको बता दिए जैसे गाय गाय हम खरीदने गए कोई गाय के माँ ने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे कि कहाँ लेके जा रहा है पैसे दे के जा है ना वो वो आदमी ने जिसने रोक रखी थी वो ज़रूर पैसे मांगा तो ये हमको समझ में आ रहा है गाय की कोई कीमत नहीं होती भाई है ना पेड़ की कोई कीमत नहीं होती हमने कुछ कुछ कीमतें लगा रखी हैं चलो ठीक है सब जगह ट्रेड ऐसे था लोग ऐसी ट्रेंड बना हुआ था तो अभी हम उसको सच्चा माने के झूठा माने आप और हम लोग बैठ के तय करते हैं कि सही है गलत है ये गलत है भाई तो ठीक है हम नए तरीके से करते हैं तो हमारे पास पैसे थे तो हम गाय ले आए हमारे पास से आ गए और बाकी के लोगों के पास क्यों नहीं थे इसके, इसके करने जाओ। इसका करने जाओ तो हमको कभी हाथ साफ करने का मौका कर मिल गया हमने किया या हमारे पिताजी ने किया या उनके पिताजी ने किया या उनके पिताजी ने किया जिसने भी किया होगा कहीं ना कहीं कहीं न कहीं किसी का ना किसी का एक संग्रह हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई दूसरे की मेहनत का धन ही हमारे पास आया हुआ है भैया यही इसी बात पे सवाल पूछना चाहता था कि हाँ। आप गाय ली है और ना? जमीन ली है जिसको आप अनमोल बोल रहे हैं है हाँ। ना तो लेकिन अभी तो उस वो किसी के पास संग्रह के रूप में है जमीन होगी या गाय होगी आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है वो हमारे मॉडल में वो अनमोल है तो इससे हमारी इकोनॉमी गड़बड़ाई की नहीं बिल्कुल नहीं गड़बड़ाई जैसे हमने इस इस इकोनम पे काम किया जैसे हम काम किया ये ये जमीन हमने खरीदी है ना हमको पता चलता था हमको तनख्वाह मिलती थी एक लाख रुपये महीना और काम हम क्या करते थे कुछ पेपर पे साइन करते थे इसके अलावा कुछ नहीं करते थे सच्ची बात आपको बता दे रहे हैं ना तो वो क्या था वो क्या था एक प्रकार का शोषण से प्राप्त धन भले टैक्स पेड हो या या नॉट टैक्स पेड हो वो शोषण का धन यदि टैक्स पेड हो गया तो आप ये मान लेते हो कि ये तो ये लीगल हो गया ऐसा नहीं है सरकार उसको लीगल मानती है हम उसको लीगल नहीं मानते लेकिन उसको रोना नहीं छोड़ना भी नहीं है तो अपन ने उसको किया और क्या काम शुरू कर दिया जमीन ले लिया गाय ले, ले चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपन ने उसको अनमोल कर दिया जीरो अभी हमको धन का सदुपयोग समझना पड़ेगा आगे का प्रेजेंटेशन है अगर वो समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको खुल जाएंगी अभी ये समझ में आ जाए इसको पूरा कर लेता हूँ ये जो स्किल सिखाया जो धन है भैया धरती है या मतलब जीव है, हाँ, है, हाँ. तो राय तो गलत गलत तो तो खोलने को तैयार हो जाएंगे उसका प्रमाण आपके सामने दिख रहा है एक परिवार अपना ये कब्जा गिरी खोलता है दूसरा खोलने को तैयार ही बैठा है हर आदमी दूसरे आदमी को देख रहा है कोई खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है ना आपको भी ये बात समझ में आती है हमको भी समझ में आती है उसका प्रमाण क्या है एक परिवार ने यहाँ जो कुछ किया आगे के तीस परिवारों ने इसको आगे बढ़ाया पीछे नहीं कराए कि लोग लेके भाग गए ऐसा नहीं हो गया इसको और मजबूत किया अभी ये तीस परिवारों ने मिलके जैसे एक परिवार ने जो किया आज तीस परिवार यहाँ रह पा रहे हैं ये तीस परिवार मिलकर अभी जो कुछ भी जो, जो कुछ भी धन था उनके पास शोषण से आया हुआ है सबके पास आया शोषण से तो जो कुछ भी आया हुआ है उसको लगा कर अभी 200 परिवार के लिए रास्ता खुल गया खुला के नहीं खुला आप देख आओ के आओगे जिगलू नाम से जगह है वहाँ पर अभी कोई आप देख रहे हो कि दो परिवार किस प्रकार से रहेंगे उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है और एक रुपए का चंदा कहीं से लिया नहीं है डोनेशन फ्री है डोनेशन फ्री है हैं जी गवर्नमेंट एड भी नहीं है ना नेशनल ना इंटरनेशनल हमारे सारे अकाउंट आप ऑडिट कर सकते हो खुले रखे रहते हैं है ना ना कोई नेता नेता जी आके बोलते क्या करें हम बोले तुम्हारे को कुछ चाहिए बता देना भैया साबुन ले जा हमारे तो जाए पैसे, पैसे ना हाँ. अरे बताए शोषण हाँ. से मैंने कमाएते बाद में आ, आप, आप से भैया आप मेरे ज्यादा कमाई चुके हो नहीं नहीं कमाया चलो पर्सनल बात करें या पब्लिक में बात करे आप बताओ आप बताओ तो तो किसी हम तो आदमी देख के पहचान जाते कितना माल छुपा कर रखा है <laughs> अगर आप चाहो तो सबकी लिस्ट बना के दे सकता हूँ इतने दिन हमको बोल 25 साल अध्ययन करते हुए बात यह नहीं है कि हम कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं देखो ये कोई बात नहीं है इसमें कोई उदारता की बात नहीं है देखो सिंपल सी बात है हम अपने जीने में सुखी होना चाहते कि नहीं चाहते हाँ या ना यदि जिस जिन सिद्धांतों पे हम जी रहे हैं जिस प्रक्रियाओं के साथ हम जी रहे हैं यदि उसमें आपको सुख नहीं है तो उसे आप उलट पुलट करोगे कि नहीं करोगे तो आप अपने जीने के लिए कर रहे हो भाई आप अपने जीने के लिए कर रहे हो यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है, इसमें कोई दान वान की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी एक रूपये दान नहीं करते हम आप देख ही रहे हो कि हम यहाँ जो कुछ भी जितनी चीजें कितना है उसको सदुपयोग करते हैं किसको दान करते दान का मतलब क्या होता है दान का परिभाषा होता है सदुपयोग हमको समझ में नहीं आया तो किसी दूसरे को दे दे तू कर लेना है ना वो नहीं है यहाँ पर तो ये कोई बहुत पैसे से काम नहीं हो रहा है देखिए अगर इसमें मैं अभी नेट नेट बात करूं तीस परिवार के जीने के लिए कुल पैसा कितना खर्चा हुआ अगर हम बात ही कर लें, आज के जमाने के हिसाब से और इंदौर के पास तो मुश्किल से छह सात करोड़ रुपये खर्चा हुआ अभी तक आपका घर कितने रुपए का है अभी भैया देखो साफ साफ बताना कितनी कीमत है उसके बाजार में अभी पांच चलो मत बताओ कोई बात नहीं आपके एक घर में भी चार आदमी नहीं ठीक से रह पा रहे हैं और उसी वैल्यू में इतने तीस परिवारों के लिए जीने का रास्ता निकल आया और इतना ही नहीं कि ये इनका जीने का रास्ता खाली ये अपनी जिंदगी काट रहे ऐसा नहीं है पूरी मानव जाति के लिए एक नई धारा का एक शुरुआत हो गया और अभी यकीन माने जितने लोग यहां बैठे हैं सभी अपना इंश्योरेंस फिंश्योरेंस रखे रहना और एक फिगर निकाल के बताओ तो कम से कम 100 ऐसे गांव 100 ऐसे गांव बनने के लिए जितना धन चाहिए उतना आपके है ना गद्दी के नीचे रखा हुआ है और वो काट रहा है आपको क्योंकि उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं जितने लोग यहाँ बैठे उनकी बात में करता हूँ किसी का बैलेंस शीट मैंने देखा नहीं है तो धन की कोई कमी है क्या हाँ या ना नहीं है धन की कोई कमी नहीं है धन की सदुपयोग की समझ ही नहीं हमको तो आगे हम बढ़ेंगे तो समझ में आएगा सदुपयोग क्या होता है उसको हम समझ देते हैं तो ये ये क्या हो गया स्किलफुल होना ये समाज ने सिखाया और उसको किसने सिखाया था सिखाने वालों किसने सिखाया था इसीलिए इसका कोई स्किल का कोई कीमत नहीं है क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा इंजीनियरिंग कॉलेज में इसीलिए मैं आपको किसी को इंजीनियर बना सकता हूँ तो मैंने तो यार वहीं से सीखा तो आपको सिखाया जब उसका कोई पेमेंट नहीं तो आपका काय का पेमेंट है ना तो इस प्रकार से और मैंने सीखा तो सीखा तो मैं उपयोगी हुआ इसलिए अनमोल हो गया तीनों चीजें अनमोल हो गई अब इसके बाद क्या बचा जो कुछ भी हमारा श्रम हुआ इसका बिल्कुल ठीक ठाक मूल्यांकन होना चाहिए श्रम का मूल्यांकन होगा क्या होगा बार्टन में क्या था बार्टन में श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं था एक आदिवासी लोग दिन भर पता लगा उदाहरण उदाहरण लेते हैं वो पेड़ों में से काजू बीनते रहे बीनते रहे शाम को इतनी गठरी इकट्ठी करी है ना और पता लगा कि एक बीड़ी का बंडल और एक माचिस के फूड़े में एक व्यापारी आया है ना गुप्ता जी के बहुत पुराने गुप्ता जी जो थे बहुत पहले वाले उनने क्या करे है ना गुप्ता जी हो शर्मा जी हो जो भी जी उन्होंने क्या करा वो एक बीड़ी का बंडल और माचिस के बंडल में वो दिन भर की जो इतनी मेहनत हुई थी काजू लेके आ गए उनको बाट दे इसको बोलते बाटर जहाँ पर कोई सामान का कोई ठीक ठीक मूल्यांकन ही नहीं है ठीक ठीक मूल्यांकन ही नहीं कर रहे तो मूल्यांकन दोष हो गया उसमें है ना उसको बाटर करें मजबूरी का नाम भाई आप भी तो अभी बाटर ही कर रहे हो फिर तो आप बीच में एक एक टोकन लेके आए अभी भी तो बाटर कर रहे हो बार्टर तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो इससे अच्छा उसको एक्सचेंज बोले ना अपन बाटर क्यों कहना चाहते बाटर एक प्रकार का ट्रेड है अभी भी क्या हो रहा है देखो आप गेहूं लेके गए आपने मंडी में दिया वहां से पैसे लेके आए कोलगेट ले लिया तो एक्चुअली क्या हुआ गेहूं के बदले कोलगेट है ना और माचिस और कपड़ा और जूता आ गया तो सामान के बदले सामान आया है ना अभी भी तब तो आज आज भी आप बाह तो वो बा, उसको बार्टर नहीं कर रहे हैं है ना तो अभी भी वस्तु विनिमय हो रही भाई अभी भी विनिमय तो वस्तु का ही हो रहा है थ्रू Different डिफरेंट मीडिया अपने बना लिया है ना तो finally भी ये होगा तो दोनों में अंतर क्या है उस वस्तु का ठीक ठीक मूल्यांकन तब नहीं हुआ था तभी तो शोषण हुआ था एक आदमी ने गलत मूल्यांकन करके कम दिया उसको और अधिक ले लिया है ना इस प्रकार से शोषण हुआ तब जाकर वो कोई परिवार कोई परिवार अमीर परिवार बने जैसे थोड़ी देर के लिए कल्पना करो अभी वापस रिस्टार्ट हो रहा है मान लीजिए धरती में रिस्टार्ट कर लेते हैं जीरो टाइम जीरो तो क्या हो गया अभी हम सब लोग कहाँ रह रहे हैं जंगल में क्या कर करे भाषा क्या है और सामान क्या है क्या सामान है झाड़ है जिसपे सो रहे हैं है ना यही से काम चल रहा है ना और नींद में आ जाए तो टपक जाओ नीचे ठीक धीरे धीरे क्या हुआ लोगों ने कब्जा शुरू कर दिया कब्जा कर करके ये झाड़ मेरा चला लगा अब ये झाड़ जहां तक दिख रहा है यहां तक मेरा चला लगा और उसमें से जितना सामान धरती में से है वो अपने में कब्जा करना शुरू कर दिया कोई कोई कब्जा कर पाया कोई कोई कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि बिचारा गरीब था गरीब क्या मतलब कमजोर था पहले तो गरीब कोई था ही नहीं है ना सभी बिना कपड़े के कौन गरीब इसमें अब उसमें यह नज़र आया कि जो शक्तिशाली कम थे उनको मार के किसी ने भगाया भगाने के बाद वहाँ से वो पावरफुल बनना शुरू हुए तो शोषण पूर्वक पावरफुल बने हैं कि पोषणपूर्वक बने हैं तो चले आ रहे हैं ट्रेड वहाँ से चले आ रहे हैं है ना वो चलते चलते चलते यहां पहुंच गए चलो हजारों साल से अन्याय हो रहा है अब आगे न्याय में कैसे बदलेंगे उसको भी हम ठीक से समझ लेते हैं फाइनली हम समझ क्या रहे हैं जब तक स्वधन में जिएंगे नहीं तब तक हमारा सम्मान नहीं है हम सुखी रह नहीं सकते हैं तो ये समझ में आ गया इस प्रकार से श्रम का मूल्यांकन हो गया इसको कहते हैं प्रतिफल इसको क्या कहा तो स्वधन का एक स्रोत है स्वधन का एक स्रोत है इसको विस्तार से समझने वाले लोग रुक सकते हैं और कल एक शाम को गोष्ठी भी रखी है आप के लिए जो लोग इस यहां पर जो काम कर रहे हैं वो लोग आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल मुद्दों पे आप इनको बात करिएगा क्योंकि सबका इंटरेस्ट है कि नहीं पता नहीं है ना तो इसमें बहुत विस्तार से में जाना पड़ेगा उसके लिए पूरे साइंस है पूरा डिटेल है अपने पास तो स्वधन का एक मुद्दा आया प्रतिफल ये समझ में आ गया जो श्रमपूर्वक जो प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन करके उसके बराबरी में चीजों को एक्सचेंज करना और यदि समृद्धि की ओर जाना है तो कम लेना है और अधिक देना जैसे जैसे अभी गाय अनमोल हो गई हम लोगों को सिखाने वाले जैसे ये वरुण भाई बैठे हैं इनसे हम सीखते हैं इनको हम कोई फीस देते नहीं हैं तो हम जो सीखे हैं वो हमारी अपनी उपयोगिता है है ना तो और लोगों को सिखाते हैं उसके लिए भी कोई फीस लेते नहीं है तो गाय अब गाय का जो भी दूध आता है उसमें कुल खर्चा कितना होता है उसको जोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम खुद उत्पादन नहीं करते बाज़ार से लेके आते हैं तो उसको भी जोड़ लेते हैं और जितनी मेहनत होती है उसको भी जोड़ते हैं ना घंटे के हिसाब से और वो सब निकाल के यदि हम देखते हैं तो हमारा गाय का दूध का कीमत आता है एक सौ दस ऑडिट आप लोग करते रहना सी एस आप हो ही तो एक सौ प्रति लीटर आता है ठीक है और इसको हम लोग देते हैं अभी नब्बे रुपये लीटर नब्बे रुपये मतलब बाहर दे रहे हैं तो रुपए बाहर तो वही चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर कोई रुपये रुपये नहीं ठीक हो क्या लेकिन अब ये जो धीरे धीरे धीरे इसका साइज बढ़ना शुरू हो रहा है तो श्रम, हो श्रम और जो भी कुछ सामान तो गाय के लिए हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं तो वो चूंकि हम उगा नहीं पा रहे जैसे घास हम उगाते हैं तो घास की कीमत नहीं जोड़ते हैं, घास में लगने वाले श्रम को जोड़ते हैं है ना? अनाज हमने यहाँ से उगा लिया तो अनाज की कीमत नहीं जोड़ते रुपया नहीं जोड़ते हैं उसका अनाज में लगने वाले श्रम को जोड़ते हैं कि इतने एक साल का डेटा पूरा मेंटेन करते हैं कितना ह्यूमन एफर्ट लगा दूध निकालने में कितना लगा गोबर हटाने में कितना लगा हमारे को गाय घास उगाने में कितना लगा गाय वो अनाज उगाने में और कुछ दवाइयाँ खरीदी हमने तो वो तो हमको खरीदना पड़ी क्योंकि गाय को मन्नत थोड़ी देंगे तो उन सबको जोड़ के ये निकला तो इतने में देते हैं बाज़ार से कितना महंगा बाजार से कितना महंगा बहुत महंगा है तो बाज़ार वाले क्या कर रहे थे उसको सही दाम ही नहीं दे रहे थे तभी तो मिलावट कर रहा था है ना और अब लालची हो गए आप सही दाम दोगे तो भी मिलावट करेगा कोई गारंटी नहीं है तो ये समझ में आया कि इस प्रकार से हम करते हैं तो क्या निकला अब जितने जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं किसी को अभी आपने वो देखा ना स्टोरी तो जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं जितने का वो वैल्यू करता है उससे कम में दे रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके वो समृद्ध होगा या कंगाल होगा समृद्ध होगा कंगाल होगा समृद्ध होगा क्योंकि एक सौ की चीज नब्बे में मिल रही तो समृद्ध होगा कि कंगाल होगा है ना जैसे आप पचास आप रुपए का दूध पी रहे हो सस्ता वाला वो पीने के बाद आपको कितनी बीमारी होने वाली उसके कितना खर्चा लेते हाँ जी तो जैसे बाहर जो भी रेट है हाँ उससे काफी ज्यादा है सारे कॉस्ट जोड़े अपने आपने नहीं जोड़े उनने जोड़े और फिर मिलावट भी करी तो मतलब उसने कॉस भी जोड़े मिलावट करी तो इतना कम कैसे हो गया और अपन 110 तक कैसे पहुंच गए पिछले तीन सालों में इंदौर के आसपास कम से कम 100 गोशालाएं चालू हुई कितने क्योंकि अभी गिर गाय का फैशन हो गया दूध इतना महंगा मिलता लोगों को लगता बहुत प्रॉफिट है इसमें और नाइनटी सेवन बंद हो गई है ना वो चल ही नहीं सकती यदि उसको इसका इन्वेस्टमेंट जोड़ते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक करोड़ रुपए का यहाँ पर है दस साल से मैं एक लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के इस काम में लगा और मेरे साथ इतने सारे लोग लगे जिनके पता नहीं क्या क्या नौकरियाँ थी अगर वो जोड़ लेते हैं तो ये ये कहाँ पहुँच जाए है न एक्चुअली हम उ, उ, उ, उस तरह की चीज़ों को लेने के लिए तैयार हो गए बाजार में जितने की वो होती ही नहीं है उतने से कई गुना कम में हम ले रहे हैं इसीलिए धीरे धीरे धीरे जो उत्पादक हैं उनकी संख्या घटती जा रही है एक मोबाइल आप पंद्रह हज़ार रुपये के लाते हैं उसकी सही कीमत कितनी होती है पता है आपको सही कीमत कितनी होती है छः सौ से आठ सौ रुपया या पंद्रह सौ मान लो जिसका कीमत बाजार में पंद्रह हज़ार है तो ये नहीं है कि है ना वो सब एक ही आदमी लेके भाग गए ऐसा नहीं उसके पीछे बहुत लोग लगे हैं लेने वाले ठीक तो वो भी घाटे में चल रहा है पता लगा नेट तो कोई बैंक वाला ले गया कोई नेता ले गया कोई टैक्सेशन में चला गया कहीं कहाँ चला गया कोई उसके मैनेजर ही चोरी कर रहे हैं कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है तो वो पंद्रह सौ रुपये का सामान पंद्रह हज़ार में बेच के भी परेशान है और वो चीज़ें पंद्रह सौ की भी नहीं है है ना खराब मोबाइल बनता है तीन से छह सौ में और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल बनता है उसकी कीमत इतनी है पंद्रह सौ अट्ठारह ठीक भैया मोबाइल कंपनी की एक बात करें जैसे एप्पल है तो उसमें हाँ कहते हैं कि वही सेम रूल है जो, आप बात कैश रिजर्व है जो अमेरिका के पूरी गवर्नमेंट से ज्यादा है।, तो है उसे भी हम कंगाल कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है ना देखिये कंगाल इस प्रकार से की मनी के रूप में कुछ होर्डिंग हो सकता है हमने इकट्ठा कर लिया संबंध के रूप में कंगाल हाँ वही पूछेंगे ना कहाँ से लाए वो यदि जो आप अमाउंट बता रहे, है, भाई रहे है हो भाई पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर आए कहाँ से वो यदि जितने का सामान होता है यदि उतने में देता तो आ सकता था क्या का तो तब क्या होता है खुशहाली हो सकती कि हमने इतने मोबाइल बनाए लोगों को बांट दिए लोग काम कर रहे हैं हमारा भी घर चल गया उसका लोगों के घर चलता रहता तो मोबाइल की कीमत हो जाती है अट्ठारह के मोबाइल की तो एप्पल के नाम से कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा मना नहीं करते कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत अच्छी देखी होगी काम तो सारे मोबाइल एक जैसा करते हैं कि नहीं करते कहीं फोन लगाओ तो बात करते हैं है जो देखेंगे तो मोटा मोटा काम वो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसे फीचर उन्होंने ऐड कर दिए जो कि दिखाने के लिए हो गए और अल्टीमेटली पैसा तो लोगों की जेब से गया गया कि नहीं गया तो वो श्रम का हुआ कि नहीं हुआ कहा हुआ भैया श्रम का होगा चलो मान लेते हैं पहली बार श्रम का होगा तो एपल पहला पहली जगह फेल हो गया अपन एपल में जुड़े हुए सब लोगों का श्रम का होगा कि एक आदमी का होगा क्योंकि अब अपने को डिस्टिंग करना पड़ेगा वहां पर भी हमने डिस्क्रिमिनेट करके कर रखा है कि मैनेजर का श्रम ज्यादा और वर्कर का श्रम क्रम आज कल तो मशीनें आ गई हैं तो मशीनें आ गई है पता नहीं चलता है है ना तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि किसका क्या श्रम है सब मशीने काम कर दे रही तो ये समझ में आना पड़ेगा काफी घपले हैं इनमें अगर कहीं पर संग्रह हुआ है और यदि सबके लिए नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो शोषण है मोटा मोटा पहले ये सिद्धांत पकड़ लो और सिद्धांत के साथ आप ऑडिट करोगे भैया नहीं जाता है सभी लोग तो, तो, हाँ, तो सबके लो, तो सब लिए, सब लो लिए सोचो तो जैसे सबके लिए सोचते हैं तो हमारी बत्ती खुलती क्या हो रहा है? है ना तो जब तक ये क्राइटेरिया हमारे में इसी को बोलते हैं सबके लिए बराबर क्या बोलते हैं प्रिय बोलते हैं क्या हित बोलते हैं क्या लाभ बोलते हैं क्या सबके लिए मतलब न्याय जब तक हमारे में न्याय की दृष्टि नहीं आएगी संज्ञानशीलता की बात बनेगी है कल जो हमने सुना था ना साढ़े चार से दस तो साढ़े चार से दस में जाने के लिए आपका जो खिड़की खोलना है चाहत की खिड़की जिसको बार बार बोल रहे थे वो चाहत की खिड़की खुलता कैसे न्याय से खुलता है तो जब तक आप अपनी चाहत में सबके चाहत को नहीं जोड़ते हो न्याय की खिड़की खुलती नहीं है तब तक आपको चीज़ें हकीकत में दिखती नहीं है कि क्या हो रहा है बात अपने को ठीक-ठीक समझ में आना चाहिए हाँ जी भी, क्या तो <coughs> हाँ जी क्या क्या रहे हैं मिनट माइक देंगे इनको देखो बाकी लोग कितना भरोसा करते हैं कि सब प्रश्न जितने होंगे तीन चार लोग पूछ ही लेंगे जैसे कुछ लोग श्रम कर रहे हैं और फाइनली हाँ। एक बंदा आता है दूध दूने वाला उसने मशीन बना दिया श्रम वो वो मशीन जो है पांच लोगों का है दस लो, लोग पांच लोगों के बराबर काम कर रही है तो इक्वल टू पांच लोग वाला हाँ, अब क्या करे देखो इतना बढ़िया हो गया अब एक और बात भाई ने ऐड की मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था ये बात निकालते जा रहे कि एक आदमी ने एक मशीन बना ली और पांच लोगों के बराबर वो मशीन काम करने लगी तो एक्चुअली हमने समृद्धि की तरफ एड किया या हमने वो पांच लोगों का काम छीन लिया भैया मेरा एक प्रश्न था पांच लोगों का काम कम किया हमने तो ये नुकसान हुआ या फायदा हुआ फायदा है पांच लोगों का काम कम कर दिया आ? फायदा कहा है पांच आदमी का नुकसान हो गया हाँ जी ठीक बात वो कुछ कहना है चाहते हैं ऐसी तो कर रहे हैं जैसे दूध धोने की मशीन आ गई तो आप दूध धोने के मैं नहीं कर रहा मशीन नहीं चाहिए कितने तरीके मशीन चाहिए उस पर हम आगे से पूरी बात करने वाले हैं लेकिन अगर हमने एक दूध धोने की मशीन निकाल ली तो पांच लोगों का, का काम छीन लिया तो पांच लोगों के लिए हमने कुछ बढ़िया कर दिया होगा ना करो, करो, तो। हाँ, करो तो कर कौन रहा है भैया करो तो क्या मतलब बिल्कुल नहीं कर इसका मतलब ये नहीं करें कि हम बैकवर्ड मूव करेंगे हम तो कही नहीं रहे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं आप फॉरवर्ड जाने की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सुख के लिए इकोनॉमिक्स की बात करें या बैकवर्ड बात करें हम बैकवर्ड बात नहीं कर रहे हैं अभी तक हम मजबूरी में ट्रेड कर रहे थे कैसे कर रहे थे हम मजबूरी में बिज़नेस कर रहे हैं अभी हमको बाई चॉइस खुशहाली के लिए बिज़नेस करना है ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड नहीं है हाँ भैया कुछ करें आप हाँ और मशीन नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह देखिए आप गोबर को उठाने जाओ रोटी बनाने जाओ आप रोटी बनाते हो कभी किसी ने बनाई आजकल तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा बिना मशीन की रोटी बन सकती है हैं? हाँ बन सकती है बिना मशीन की रोटी बना के दिखा सकते हो आपको टेक्निक चाहिएगी आपको टूल्स चाहिए टूल्स बराबर मशीन चूल्हा चाहिए कि नहीं चाहिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए बेलन चाहिए कि चाहिए है ना चकला चाहिए चाहिए थाली चाहिए आप बिना टूल्स के काम ही नहीं कर सकते बिना टेक्निक के काम ही नहीं कर सकते तो टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड इट इज़ इसशल वी आर नॉट सेइंग कि आप बैकवर्ड जाइए कोई टूल्स नहीं चाहिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करें बट वी नीड टू आइडेंटिफाई वॉट आर दोज टूल्स जो हमारे लिए समृद्धिकारक हों कौन से टूल ऐसे होंगे जो हमारे को विनाश की ओर ले जा रहे हैं कौन से टूल होंगे जो हम हम विकास की तरफ लेके जाएंगे उसको हम लोग बैठ के समझ सकते हैं वो एक अलग चैप्टर पूरा ही है उसको हम समझ सकते हैं यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं है ना तो मशीन नहीं चाहिए ऐसा नहीं करें ये देखो ये बात कर रहे हैं मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए एक मशीन है तो किस तरह की मशीन हमारे लिए उपयोगी होगी जिससे कि हम समृद्धि की ओर जाएंगे किस तरह की मशीन हमारे लिए होने से हम कंगाली की ओर जा रहे हैं जैसे जैसे एक थोड़ा इन्होंने मशीन का उदाहरण लिया तो अपने का, कान में बांट डाल लीजिए अभी जितनी मशीने जिस तरीके से लोगों ने बनाई है उनकी इफिशियंसी कितनी है मैकेनिकल इंजीनियर लोग हैं यहां पे? इट इज ऑलवेज लेस देन लेस देन वन मतलब जितना वो खाती है इनपुट मशीन की इफिशियंसी कितनी है जितना वो खाती है इनपुट इज ऑलवेज हायर देन द आउटपुट ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है आउटपुट इज लोअर इनपुट इज हायर तो ऐसे टूल्स जो हैं जो आप यूज़ करोगे और वो खाएंगे ज़्यादा और प्रोड्यूस कम करेंगे उससे आप माना जाती समृद्ध हो जाएगी हाँ जी भाई साहब पूरे आईआईटी में पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है और मशीनों की इफिशंसी इतनी है जितना अपना वजन है उससे कम वजन लेके जा रहा है है ना जितना वो खा रहा है उससे कम काम कर रहा है तो मानव के द्वारा अभी तक जितनी मशीन बनाई गई है ज्यादातर मशीनें का सिद्धांत इतना ही है, इनपुट इज हायर देन आउटपुट, इसीलिए कहते हैं इफिशंसीस देस देन वन कोई पढ़ा है इंजीनियरिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ाए यहां पर होगा ना कोई आप पढ़े हो ऐसा ही है कि नहीं है? आप ये इंजीनियर बैठिए बता बताओ दीदी माइक में बताओ लोगों को डर लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो अभी बात ही नहीं कर रहे भैया अरे अभी तो मशीन की बात कर रहे हैं उसके आगे तो और पता नहीं क्या कहानी बोलो दीदी क्या कहना चाहती हो माइक चालू कर लो नहीं थोड़ा लॉन्ग प्रेस हाँ भाई देख भाई माइक ऊपर का भी नहीं चल रहा है लोग सोच रहे हैं क्या ये चाल है क्या, क्या, क्या कोई <laughs> <laughs> कुछ ऐसा स्पेशल ही बोलना था भैया बस आपकी बात सहमति देना था कि मशीनें जितनी भी हम तो एफिशिएंसी निकालते भी डेराइव करते हैं कि इस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है तो वो तो ऑब्वियस है परसेंट से ज्यादा हंड्रेड परसेंट भी नहींपुट तो पेट्रोल इंजिन उसकी थर्मल इफिशियंसी है थर्टी टू फोर्टी मतलब जितना वो खा रही है है ना उससे जो प्रोड्यूस कर रही है वो 60 परसेंट कम है फिर उसकी मैकेनिकल इफिशंसी ट्रांसमिशन की इफिशियंसी 60 परसेंट फिर उसकी कोई और कई तरह की इफिशियंसी कुल मिला के देखोगे तो घाटे का सौदा इसीलिए कभी भी मशीनें हमारे लिए समृद्धि का कारण बन ही नहीं सकती लिख लो भैया जो, जो थर्मल पावर प्लांट होता है जो कोयले का उसकी एफिशियंसी तेईस से चौबीस आती है और मतलब कितना सारा कोयला कितना सारा क्या जलाते हैं और 23 से 24 परसे। परसेंट सुनिए 23 से 24 परसेंट इफ़िशियंसी है अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि जो कोयला जलाया उससे जो गैसेस निकल रही हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी भरपाई कितने परसेंट में कब कहाँ करेंगे उसके अगर देखने जाएंगे तो कई गुना जाकर वो माइनस में है हजारों गुना माइनस में है इसीलिए इसी, लिए, इसी लिए, केवल सिर्फ मशीने मानव जाति को समृद्धि की ओर नहीं लेके जा पाएंगी ये बात समझ में आती है अपन मशीन के कोई दुश्मन नहीं है तो हमको फिर से एक नया काम शुरू करना पड़ेगा जिसमें ठीक ठीक समझना पड़ेगा कौन सी मशीनें ऐसी हैं, जिसमें कि दिक्कतें नहीं है भैया जी। हाँ जी। पर हाँ जी आ, हम ये सब पहली दफा सुन रहे हैं हाँ जी तो थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड लग रहा है ठीक बात आ, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं समझ पाए ये चीजें फिर भी वी बी पार्ट या अभी भी आप समझे हुए, हो क्या? नहीं तो बैठी हुए कि नहीं बैठे अच्छा। और बिना here, like... ओहो, बिना समझे धरती पर जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो जी रहे धरती के अंदर बड़ी उदारता है ना समझ आदमी को भी जिंदा रहने का अधिकार देती है अधिकार छीना नहीं जा सकता ना समझदार होने का अवसर मिल जाए और उस अवसर मिलने के बावजूद भी यदि हम समझदारी की तरफ ना गतिशील हों तब तो आपको आप मतलब uh, uh, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा इमोशनली चीजों को देखो समझो सोशली चीजों को देखो समझो तो आपको पता चलेगा की जितना हम कह रहे हैं उससे आप सहमति हो अच्छा बस सहमति की जरूरत है बस दीदी दी, आगे अपने आप समझ में आता जाता है अच्छा समझना सबसे सरल ओके और इंटेलिजेंट होना सबसे कठिन अच्छा इंटेलिजेंट होना बहुत कठिन है इंटेलिजेंट का मतलब है कि बातचीत से दूसरों को बुद्धू बनाना <laughs> क्या है इंटेलिजेंट की परिभाषा क्या है बातचीत से दूसरों को बुद्धू बनाना और उसकी जेब का पैसा अपने जेब में लाना इसका नाम इंटेलिजेंट हाँ जी भैया हमें हाँ न्यायिक व्यवहार करना है हाँ तो बाजार में जाने के बाद में हम जो आ, एक शेतकड़ी अगर बैठा है उसको भाजी वाला बेच जब रहा तक सुनो जब तक बाजार रहेगा कोई न्याय नहीं नहीं तभी आप बाजार में जाते सुन लो भाई समझ गया मैं आपकी बात जब तक आप बाजार में जाओगे कोई न्याय नहीं बाजार में कोई किसी का नहीं है नहीं मगर तो व्यवहार तो हमें करना ही पड़ेगा नहीं करने की जरूरत है आप ये दूध बेच रहे हैं, वहाँ पेट मगर बेचना तो है ना अरे मेरे भाई सुन लो तो मेरा प्रश्न ऐसा था आप, कि अगर आप वो कीमत देना चाहते तो हम उसको पूछे की आपकी वैल्यू कितनी हुई इसकी एक चीज की तो उसको पूछ के अगर अपन एक सौ दस रूपए दे रहे हम तो न्यायिक व्यवहार कर रहे हैं फिर डेढ़ सौ मांगेगा आपसे <laughs> तो बोल रहा हूँ फिर डेढ़ सौ लेने के बाद भी पानी में लग देगा आपको मैं वही बोल रहा हूँ पहला मुद्दा समझना पहला मुद्दा क्या है पहला मुद्दा समझना या पहला मुद्दा ट्रेड करोगे तो समझना और समझने के साथ समझदारी के साथ लोगों के साथ जुड़ना जैसे जैसे मैंने क्या कहा जब तक बाजार में हम जाएंगे हम दुखी रहने वाले हम बाजार में काम ही नहीं करते ठीक हम बाजार के लिए काम ही नहीं करते हम बाज़ार को खत्म करने का काम कर रहे हैं एम के सत ब्रांड ये क्या चीज़ है पता है आपको दिस इज टू की मार्केट नॉट टू गेट मोर प्रॉफिट है ना वो किलिंग मार्केट दूसरा भी परिभाषा है हम बाजार से मुक्त होकर जीना चाहते हैं आज हमारे किसी भी प्रोडक्ट को हम अनजानों में देते ही नहीं है बाजार में नहीं लेके जाते हम कोई बाजारी बाजारी विधि से ट्रेड नहीं करना चाहते ठीक तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जब तक बाजार रहेगा आप बाजार को पुष्ट करोगे बाजार आपको लूट के खा रहा है तो यदि यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो बाजार मुक्त होके कैसे जिये जब तक बाजार है भैया तब तक सारी दुनिया बेहाल है यह आप समझ लीजिए बाजार में कोई किसी का है ही नहीं खाली ये हो रहा एक दूसरे को हम दोष दे रहे हैं क्या दे रहे, एक दे रहे हैं एक दूसरे को दोष दे रहे एक पिक्चर आई थी उमराव जान देखी किसी ने देखी कि नहीं देखी उमरावजान उमरावजान अमिताभ बच्चन कब था रेखा का मतलब अमिताभ बच्चन वाह यार मतलब ये तो बड़ा गड़बड़ बात एक पिक्चर है उमरावजान किसी ने देखी हाँ मैंने नहीं देखी लेकिन सच में नहीं देखी मैंने हाँ मैंने नहीं देखी है एक कहीं बैठा था तो उसका एक कोई कहीं किसी घर में जाते चलती रहती है ना तो जिस समय मैं बैठा उस समय वो कोई एक डायलॉग हो रहा था उसमें क्या हो रहा था उमराव बहुत छोटी थी एकदम छोटी है ना और उसको कोई लोग गए और जाकर बाजार में बोली लगा के बेच दिए बाज़ार बाजार तो सब चीज़ बिकती है पैसा चाहिए बेच दिया भैया दो बुज़ुर्ग महिलाएं थी वो ख़रीद लाई क्या कर लहीं खरीद लाइफ अब शॉर्ट जा रहा है वो दोनों खरीद के वो जा रही और लड़की को हाथ में पकड़ लें लेके जा रहे हैं और उनका आपस में चर्चा बता रहे हैं आपस में क्या चर्चा हो रहा है बोलो एक अम्मा बोलती दूसरी से देखो कितना बेकार जमाना आ गया इतनी मासूम इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी बच्ची को लोग बेच डालते कितना बेकार जमाना आ गया कितना बेकार जमाना आ गया कि मरे उसमें गाली भी देती है मरे लोग जो पैसे के लालच में पैसे के लालच में इतनी सुंदर मासूम बच्चियों को भेज देते कितना खराब जमाना आ गया ये तो भला है कि अपन ले आए ये तो उसके साथ भला हुआ कि अपन ले हम सब मार्केट में इसी विधि से जा रहे हैं तो यदि जब तक मार्केट रहेगा हम कभी सुखी नहीं रह सकते मार्केट विहीन ट्रेड कहां जाना है हमको कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं अपन है ना या वो लोग भी ऐसे कुछ बात करते रहते हैं। बिल्कुल संबंध पूर्वक ही हो सकता है आप उगाओगे और जाके मंडी में बेच के आओगे मंडी में सब लुटे रहे बैठे आपके लिए है ना कभी नहीं हो सकता तो यदि ये पहले हमारे में समाधान होना जरूरी है और समाधान के बाद समृद्धि होगी समाधान के पहले समृद्धि नहीं हो सकती चलिए थोड़ी बात आगे बढ़ाएं समय हो गया तो भैया ये बीस रुपये को अपन कैसे मैनेज करेंगे तो इम्पोर्ट भी फिर आपका इसी रूल के हित मुताबिक भाई मेरे बीस रुपये कैसे मैनेज होते सिंपल है यार ह्यूमन एफर्ट से मैनेज होते हैं हम लोग कितना काम करते हैं आप जाके देखो उसकी वैल्यूशन करोगे तो ये दाम आता है उसका कुछ भी चार्ज ही नहीं करते हम और वो काम क्यों करते हैं हमको खुशहाली यार हम इतना अच्छा एक प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी मेहनत को पूरे को सरेंडर कर देते हैं हम कि हमारे एक मेहनत से इतना खूबसूरत प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो कि जो बच्चा पिएगा उसको पोषण देगा और एक समाज को समृद्धि के लिए हम काम करते हैं ये बात समझ में आ रही भैया जी पर समृद्धि तो हमारे पास आवश्यकता से कुछ अधिक होना तभी होगा ना है ना आवश्यकता से अधिक होना है ना तो अभी अभी बात करेंगे ना उसको थर्ड रूल है हाँ। किसी भी मशीन को बनाने से पहले आपको ये पढ़ाया जाता है की कोई भी मशीन जो है वो हंड्रेड परसेंट मतलब काम नहीं कर सकती हाँ। थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है गर्म होता है या और कुछ होता है ये थर्ड लॉ है बेसिकली ठीक बात है कुल घाटे के कभी भी इंडस्ट्री चाहिए हाँ माइक दे दो भैया भैया जी हाँ यहाँ ऊपर हाँ दीदी हाँ, मेरा भी एक सवाल है आ, ये मैं काफी दिनों से एक दुविधा में हूँ जी हम बोलते है मशीनों से मशीनों से कुछ भला तो हो नहीं रहा है करके आ, ये लॉ भी बोलता है लॉ ऑफ एंट्रोपी लॉ ऑफ एंट्रोपी भी बोलता है कि कुछ वो पल्डे में वजन ज्यादा डालेंगे तो ही दूसरा पल्डा ऊपर आएगा तो ये बात आपने भी बोली लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मशीनें आ गई तो ही मानव जाति का काफी का जो व्यवहार है वो काफी सही हो गया जैसे देख लो औरतें जो घर में बस चक्की पीस रही थी या पानी ही निकाल रही थी या फिर ये नहीं थी दवाइयां नहीं थी ठीक से तो मर रही थी लेकिन आज यहाँ पे इतनी महिलाओं की संख्या है तो क्या ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया ताकि हम इतने बड़े हॉल में बैठ के आपको सुन पा रहे हैं तो कहाँ तक रुकना चाहिए कहाँ कितना बहुत बढ़िया प्रश्न बहुत संतुलित प्रश्न है मैंने ये नहीं कहा कि तकनीक नहीं चाहिए बिना तकनीक तो आप रोटी भी नहीं बना सकते बिना तकनीक के टेक्नोलॉजी के आप गोबर भी नहीं उठा सकते बिना टेक्नोलॉजी के आप कांच भी ठीक से साफ़ नहीं कर सकते तो तकनीक हमको चाहिए इनमें एक संतुलन बिंदु को पहचानने की ज़रूरत है इससे आप सहमत में भी सहमत हो ठीक दूसरी रही बात कि हमने बहुत अच्छी अच्छी तकनीक बना ली ऐसा भी कुछ नहीं है है ना अभी हमको ये समझ में आता है कि कई सारी तकनीक के कारण हमारे को कई सारी मशीनों के कारण कई सारी दिक्कतें हो गई हैं है ना जैसे अभी कोई को डायबिटीज़ हो जाए किसी को तो डॉक्टर बोलते हैं चक्की चलाओ ठीक अब पहले क्या था सिर्फ महिलाओं के लिए चक्की चलाने की बात हो रही थी पुरुष भी चलाते तो शायद लड़ाई नहीं होती है ना और ये भी नहीं कह रहे चक्के वापस चलाने लग जाओ आपके पास और बढ़िया बढ़िया टेक्निक हो सकती है कि आप विंड मिल से चलाओ और चक्के का पहियाँ घूमता रहे और तमाम तरह का काम करो और हो सकता है तो अभी हम हम इतना सा एक ओपनिंग दे रहे हैं इस जगह को खाली ये मानना कि सिर्फ अंधाधुन मशीनीकरण से हम समृद्ध हो जाएंगे ये नहीं हो सकता तो हमको क्या करना पड़ेगा वो प्रकृति पूरक और मानव पूरक प्रकृति पूरक और मानव के पूरक चीज़ों को ठीक से बैठकर समझना पड़ेगा पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आईआईटीस को इस पर काम करना पड़ेगा है ना अभी इस पर काम नहीं हो रहे तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है ये बात समझ में आई तकनीक बिना मानव का काम ही नहीं कुर्सी बनाए तकनीकी ये बैठना भी एक तकनीक है पानी की बॉटल मटका एक तकनीक है ना जैसे आपने मटका बनाया ये भी कितना अच्छा तकनीक है एवोपरेटिंग कूलिंग होता है इवोपरेटिंग कूलिंग जो होता है वो टेक्निक है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है फायदे होता है आप फ्रिज में पानी ठंडा करते हो वो आपके गले का नुकसान करता है इसको देखा जा सकता है इवोपरेटिंग कूलिंग होती है उसमें आपको कोई बिजली नहीं लगती <coughs> बिना बिजली के वो मटका ठंडा करता है फ्रिज जितना ठंडा करता है उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को गर्म करता है अब ये सीधे सीधे दिख रहा है अब चूँकि फ्रिज फिर भी क्यों चाहिए क्योंकि ट्रेंड बन गया है फैशन बन गया है ये बन गया है, वो बन गया है और फिर हम कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं ये भी बन गया है ऑटोमेटिक पानी आए ऑटोमेटिक फ्रिज में चला जाए ऑटोमेटिक निकल आए अब इससे क्या हो गया फिर शरीर का कहाँ ले जाओगे शरीर को कहाँ ले जाएगा आदमी सारा का सारा अगर तकनीकी काम करेगी तो आदमी क्या काम करेगा मानव के शरीर को स्वस्थ कैसे रखोगे रख पाओगे आपका ब्रश भी कोई आके मशीन ही कर दे है ना बाकी तमाम काम मशीन कर दे तो कोई बुराई नहीं है तो आदमी क्या करेगा वो दीदी से बात करे। आदमी क्या करेगा तो आदमी आते फिर वो चार काम करेगा चार ही काम करेगा और क्या करेगा और उस प्रकार से हम बीमारी होने वाले हैं आज आप देखते हो आपको बाजू जाना है आप साइकिल से जा सकते हो थोड़ी ज्यादा दूर जाना है मोटर मोटरसाइकिल चले जाओ है ना अगर ऐसे अभ्यास हमारे नहीं बचे तो डॉक्टर इनको क्या बोलता है ये बहुत आगे बढ़ गए बैंक के मैनेजर हो गए तो आप ये क्या करेंगे एक ऐसी साइकिल लेके आएंगे जिसमें दिन भर दौड़ेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बड़े आदमी है यार तो आपकी मजबूरी है कोई ना कोई श्रम करना आपके शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि श्रम अपने देखा है था बॉडी इज डिजाइंड फॉर एक्टिविटी श्रम एंड जीवन इज डिजाइंड फॉर विश्राम सुख तो शरीर को श्रम पे लगाना अनिवार्य है तो हमको ये समझना ही पड़ेगा कि इसका संतुलन को पकड़े कि नहीं पकड़े है ना जैसे अभी आपके लिए इतनी रोटी बन रही है एक, एक मशीन हम नहीं खरीद सकते थे क्या दो लाख रुपये माती रोटी बनाने की छप जाती सब रोटियां ठीक तो ये इतने सारे भाई हमारे करते क्या बैठे बैठे क्या करते हैं बताओ जिम जाना पड़ता है उनको यहाँ पर एक भी जिम नहीं है यहाँ पर एक भी जिम नहीं है और बच्चों का स्वास्थ्य और हेल्थ इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही आप देखो कोई बच्चे यहाँ पर हैं उनका हेल्थ देखो बल्लेस देखो बन रहे कि नहीं बन रहे है ना एक तरफ आप मशीन लगा दो तो वो माइनस में काम करती है आपको कंगाल करती है दूसरी तरफ आपको वापस पैसे जमा करा के जिम जाना है जाना है कि नहीं जाना है तो आप स्वस्थ होने के लिए भी जा रहे हो दिखाने के लिए भी जा रहे हो तमाम तरह की दिक्कतें हम झेल ही रहे हैं। कुछ भी करने जा रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए चलते हैं और पता लगा तरह जगह जगह दिक्कतें आ जाती है तो ये समझ में आ जाए कि हमको ठीक से बैठ के इसको समझना पड़ेगा चलिए दूसरी भया, बात भैया जी हाँ जी इधर हम्म अभी एक थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल पाए कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीजें देखी जैसे चिप्स हो गया या पॉपकॉर्न हो गया हाँ। ये मार्केट से थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है हाँ। तो वो अपन ने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करा किस हिसाब से अपन उस कॉस्ट ये बहुत बढ़िया बात है।, है।, है देखो अभी क्या हो गया हमारे पास साठ प्रोडक्ट है तो इसमें एक दो तीन चार कुछ कुछ कुछ कुछ ऐसे होंगे ये आप देख ही सकते हो ठीक अब एम के एज ए होल क्या काम कर रहे हैं ये हमको समझने की बात है है ना बहुत सारी चीज़ों में अभी हम कर पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में अभी हम नहीं mm. कर पा रहे हैं तो करेंगे आगे हाँ क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कम पढ़ते हैं तभी तो आप लोगों से और बात भी हो रही है समाधान के लिए भी बात हो रही है व्यवहार के लिए भी, भी बात हो रही है स्किल्स के लिए भी बात हो रही है तो ये पूरा बास्केट जो है ये हमको समझना पड़ेगा ये अगर पूरा पूरा मिला अगर है साठ प्रोडक्ट तो इन सब का इन सबका एक एक इंडिविजुअल के बजाय इन सबका टोटल कैलकुलेशन करेंगे हम है ना तो टोटल कैलकुलेशन करके यदि हम समाज से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम जो जितना दे रहे हैं उससे कम ले रहे हैं होंगे तब तो हम समाज का भला कर रहे हैं और देने का मतलब उपयोगिता वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं और उनका एक्चुअली दाम क्या होना चाहिए अब उसमें आलू लगा आप आलू की चिप्स आप आलू को जो देख रहे हो ये आलू देख रहे हो वो आलू अलग अलग हैं ये आलू यहीं से उगे हुए हैं ऑर्गेनिक हैं ऑर्गेनिक आलू में जो मेहनत लग रहा है वो भी है ना वो सारा जोड़ के निकल के कहीं आ रहा है कोई कोई प्रोडक्ट में ऐसा भी है कोई कोई प्रोडक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आज आप जो देख रहे हो कि जितने में लोग ले सकते हैं उतना भी दे देते हैं है ना लेकिन ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्शन टीम है विनिमय टीम है वो इसको ध्यान रखने की कोशिश कर रही है वो भी लोग अभी सीख ही रहे हैं ये भी नहीं कह रहे कि सब सीख के आएँ कहीं से इस गाइडलाइन को धीरे धीरे धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने की जगह में हम खड़े होते जा रहे हैं जैसे हम लोग साबुन बनाते हैं हम लोग कुछ और बनाते हैं जैसे मिट्टी के साबुन हम बना रहे हैं मुल्तानी मिट्टी के है ना उसकी कीमत कम है और वो बहुत अधिक दाम में वो जा सकती है उसको अधिक दाम में दे रहे हैं अभी कीमत उसकी एक्चुअली कम है लेकिन ओवरऑल अगर बास्केट की हम बात करेंगे तो उस बास्केट को हम देखना चाहते हैं कि हमारे से टोटल माल क्या जा रहा है टोटल में हम घाटे में जा रहे हैं लोगों को घाटा दे रहे हैं या टोटल में लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं अब अगर ये टोटल में लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जा ही रहे हैं। तो हम सब क्या हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे धीरे निपुण होते जा रहे हैं हम सब काम को सीखने की योग्यता बढ़ती जा रही है हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे घटेगी जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटना चाहिए तो उत्पादन बढ़ने से कॉस्ट घटना शुरू होना चाहिए आज तक दुनिया में कभी हो पाया क्या मारुति वाले ने एक फैक्ट्री डाली फिर दस डाल दी और उनके हर आठ सेकंड में कार बन रही तो क्या कीमत घटी तो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जितना भी टेक्नोलॉजी आया उससे समाज को क्या फायदा हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये ठीक बात है ना समाज को कोई फायदा नहीं हुआ जी भैया भैया इधर श्रम का हम लोग जैसे मूल्यांकन करते हैं हाँ। तो यहाँ के लोकल लोगों का भी कंजम्पशन होता होगा हाँ, तो होता है। हम लोग उस अवर को काउंट करके रखते हैं क्या उससे करते करते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल काउंट हैं। हमारा हमारा पूरा चार का 440 घंटा पर डे कंजम्पशन है क्या है जैसे हमने खाना खाया अभी आपने खाना खाया उस खाने के पीछे कुल कितना एफर्ट लग रहा है ह्यूमन एफर्ट उसको मोटा मोटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उससे हमारा एक डेटाबेस बना उसमें ये आ रहा है कि 440 घंटे का कंजम्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट हम पर डे करते हैं यहाँ पर कितना 440 घंटा और हमने काम शुरू किया तीन चार साल से ज़्यादा इंटेंस हो गए और अभी हम सीख ही रहे हैं ये भी नहीं करें कि हम बढ़ बढ़ चढ़ के बात करेंगे हम सीख ही रहें सीखते सीखते अभी हम ये मान के चलो एक मोटा मोटा तीन घंटे के करीब हमारा प्रोडक्शन अभी शुरू हो गया है तो अभी कितने का डेफिशियंट है तो पहला समझ में आ में आ आ रहा रहा है, पकड़ है? कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे अधिक अधिक, अधिक हम प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे तो समृद्ध कैसे होंगे भैया इसी को अगर अपन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आप मार्केट के साथ डील कर रहे हैं हाँ, अमाउंट में हाँ तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा क्योंकि हम हर जो बात कर रहे हैं अभी तक तीन चार पांच दिन से लॉक नेचर नेचर मतलब लॉ लॉ लॉ की बात कर रहे हैं जी सर तो तो तो जैसे जैसे ही तो तो जैसे ही टाइम टाइम है है चलिए बट आप ये समय जो आपने निकाला 440 घंटे पर दिन इसको आप फिर प्राइजिंग पे लाते हैं में हाँ, तो वो क्या, कर करना चाहते ना हाँ। ये करोगे कि कितना हुआ? तो ये पचास कैसे है ये पचास कैसे है ये भी एक मुद्दा है हाँ। कि हमारा एक घंटा जो है पचास रुपये कैसे हुआ इसका बेसिस क्या है हाँ जी है ना इसका बेसिस ये है कि जिस परिवार जिस तरह के परिवेश में हम रहते हैं जिस तरह के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन है जिस प्रकार की सोसाइटी में हम जीते हैं इसका एक डिटेल अध्ययन हुआ कि आज इस परिवेश में जो भी प्राइस अभी जिन चीज़ों का दाम है जो आवश्यक वस्तुए हैं जैसे कपड़ा सबको चाहिए खाना सबको चाहिए बिजली सबको चाहिए तो उसके आधार पर हमने इसको एक स्टडी करके ये निकाला कि पचास रुपये घंटा प्रति एक घंटे एक घंटे का वैल्यू कितना है पचास रुपये घंटे यदि आदमी को मिलता है तो आज भी वो ठीक से जी सकता है इसका एक आंकलन हुआ विच में भी लिटिल वेरिएशन हो सकता है हो सकता है हो हो सकता है साठ हो हो सकता है पैंतालीस हो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हमने निकाला जिसमें पचास घंटे के हिसाब से मतलब आठ घंटे यदि आप दोनों पति पत्नी काम करते हो तो कितना रुपये होता है ए कहाँ हाँ आठ सौ रुपये हो गया है ना तो उस प्रकार से चौबीस हज़ार रुपया होता है और जिस प्रकार के वातावरण में हम यहाँ जी रहे हैं है ना इसमें एक वैसे भी कॉस्ट कम है इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बहुत कम है है ना ठाट बाट ज़्यादा हैं हमारे ठाट वाट ज़्यादा हैं खर्चे कम हैं आपके क्या हैं दिखने के ठाट बाट ज़्यादा हैं खर्चे भी ज़्यादा हैं ना तो ये इसको बहुत अनुभव पूर्वक अध्ययन किया गया है और आ, क्योंकि ये ये इंटरीम है खाली ये इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है इट इज़ इंटरीम मॉडल अगले छः महीने में अगले दो महीने में अगले तीन महीने में इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी या हम बोल रहे हैं कि अगर कोई हम जिगलू जैसे खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर दो परिवार होते हैं तो दो परिवार के बीच में तो ये फार्मर लगने ही रहने वाला है ठीक तो ये एक इंटरीम कैलकुलेशन करके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कितना कंज्यूम करते हैं पहला समृद्धि का मुद्दा क्या है मेरी कंजम्पन कैपेसिटी जो है उससे अधिक मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी एक एक इंडिविजुअल पे देखेंगे या एक एक परिवार पे देखेंगे तो एक एक फैमिली में हम इसको देखते हैं हर परिवार का जो भी कंजम्पशन है उससे अधिक यदि परिवार उसको उससे अधिक का प्रोडक्शन करता है तब पहला मुद्दा ये बना कि हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं नंबर एक प्रोडक्शन मतलब ये साठ चीज़ों का प्रोडक्शन सा, मतलब उतने घंटे काम करना हाँ पर आखिर में जो बनेगी चीज़ें वो साठ ही बनेगी नहीं हाँ वो साठ बने सत्तर बने सौ बने वो मुद्दा नहीं okay. है ना तो मैं यदि कुछ कंज्यूम करता हूँ एक तो मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ एक तो नेचर की एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ एक ह्यूमन एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ तो नेचर की एनर्जी तो अनमोल है अब आप बचा क्या ह्यूमन एफर्ट तो ह्यूमन एफर्ट को जो मैं कंज्यूम करता हूँ उससे अधिक मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता उतना एफर्ट को इन्वाल्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ तो ये हम बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि देखो एक सिद्धांत है आप सुबह उठो चार रोटी खाओ कितनी रोटी खाओ चार पहले खा लो जन्म जन्म के भूखे हो तो पहले खाओ उसके बाद चार घंटे काम करते हो एक सिद्धांत बता रहे हैं आपको बहुत थंब रूल चार रोटी खाकर चार घंटे काम करने से मेरा गारंटी है कि आप चार रोटी आराम से बना सकते हो इसका मतलब क्या निकला पहला सिद्धांत आपको समझ में आया कि आपकी बॉडी का प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, है कंजम्पशन कैपेसिटी से तो दिस इज ओनली रीजन जिससे कि आप समृद्धि की ओर जा सकते हो एक तो ये बात अब इस इस एफर्ट को कहीं भी दीवार को धक्का मारोगे तो निकल के आएगा क्या हमने तो हमने तो चालीस घंटा दीवार धक्का मारा उससे क्या निकला भाई है ना दीवार को धक्का मारना थोड़ी बोलेंगे तो क्लियर कट उत्पादन होना चाहिए तो उत्पादन में किस प्रकार नियुक्त करेंगे तो कैसे करेंगे तो आज हमको समझ में आ गया तो आज ही थोड़ी कर लेंगे आज हमको समझ में आएगा मन बनाएंगे धीरे से कार्यक्रम शुरू करेंगे अपने अपने स्किल्स को बढ़ाना शुरू करेंगे तो वो करते रहते हैं इस प्रकार से ये पहला एक घाट दूसरा घाट आएगा यदि कुछ सामान हमको बाजार से ट्रेड करना है तो वहाँ पर कैसे ये होगा हमारी कंडीशन पर होगा ना क्योंकि वो एक पक्ष है और एक पक्ष है समझदार कौन हम जिम्मेदार कौन हम उनको पहले समझदार बनाना पड़ेगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो या नहीं लो ये ऐसे लेना चाहिए वैसे नहीं लेना चाहिए तो उनके साथ बातचीत करेंगे ठीक और बातचीत करने के बाद है ना अब जितना भी हमको ख़रीद के लाना है सामान अभी लाना है कि नहीं लाना है बिजली हम खरीद के ला रहे हैं ठीक बत्तीस हज़ार रुपये महीने चौंतीस हमारा बिजली का बिल आ रहा है है ना अभी हमने सोलर लगा दिया कोई बोला इसमें तो बहुत कार्बन फुट प्रिंट है ना अभी उससे हमको मतलब नहीं है अभी पच्चीस हज़ार रुपये महीने का बिल यदि इससे एडजस्ट होता है सूरज महाराज से जो बिजली आती है उससे अगर बना लेते हैं तो हमारा इतना कम हो गया तो उतना हमारा जो है वो 440 घंटा वो कम हो जाएगा कैलकुलेशन में तो आएगा लेकिन अब हमारे घंटे की वैल्यू बढ़ जाएगी और क्योंकि अब उतना हमको मिल जा रहा है भाई जैसे आपके लिए खाना बनाया गया हाँ विथ टाइम इवॉल्व होता चला जाएगा अपने को एक बार डायरेक्शन पकड़नी है भाई बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी ये एक एक दिशा पकड़नी है अभी अपन कंगाली की दिशा में काम कर रहे थे अब अपन आबादी की दिशा में काम करेंगे हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, हर दिन ये डेटा अपग्रेड होते चले जाएंगे और रिसर्च करते चले जाएंगे अपन कौन सी बड़ी बात दिस इज द कंटिन्यूस डायनेमिक है ना बेसिकली ये कोई स्टेटिक नहीं है लेकिन ये स्टेटिक है ये अपने आप में पूर्ण है कि हर एक मानव का कंजम्पन कैपेसिटी कम है प्राकृतिक विधि से प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है अगर ऐसा जीता हूं तो सम्मानजनक जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं यदि मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और प्रोड्यूस कम कर रहा हूं तो मेरे लिए सम्मानजनक है कि अपमानजनक अपमानजनक तो इस प्रकार से उत्पादन पूर्वक स्वधन पूर्वक प्रतिफल के साथ जीने के विधि को हम समझ सकते हैं और मेरे ख्याल से अभी इसको और समझने के लिए जरूरत है ही आपको तो हमारे बीच में नरेश भाई बैठे हैं और भी तमाम विद्वान बैठे हैं आपको जिनको भी इंटरेस्ट हो उनके लिए इन मुद्दों के लिए अलग से कोई हम लोग है ना एक प्रेजेंटेशन को भी लग सकते क्योंकि सबके लिए इतनी जरूरत अभी इसमें लग नहीं रही है ना लगेगी तो कर सकते हैं ठीक है ये यह बात यहाँ पे इसको रोके अभी कुछ कहना चाह रहे भाई इसको कहना चाह रहे हैं ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ाए दूसरा भी एक और स्वधन है एक तो प्रतिफल से प्राप्त हुआ श्रम के प्रतिफल से दूसरा होता है परिवार से प्राप्त परिवार ने कुछ आपको दे दिया वो भी आपका स्वधन है परिवार ने आपको जो दिया वो भी क्या है आपका स्वाधन मतलब पिता जी ने कुछ गाड़ी दे दी आपको तो आपका स्वाधन ही है आपने छीन के ली तो क्या हो गया क्या हो गया परधन हो गया परिवार से प्राप्त प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त कुछ हुआ तो वो आपका स्वाधन है वो आपको सुखी करेगा वो दुखी नहीं करेगा लड़ झगड़ के लोगे ये मेरा हिस्सा बनता लीगली तो क्या करोग क्या हो जाओगे दुखी इकोनॉमिक्स बता रहे हैं सुख का इकोनॉमिक्स पे काम करना चाहो तो सुख पे करो और दुख पे चाहो तो दुख पे करो तीसरा मुद्दा पुरस्कार से प्राप्त ये बात समझ में आई कितना समय है चलिए तो कल इस पे दो मुद्दे पे बात करेंगे अभी एक नीति पे बात कर लेते हैं नीति नीति दो तरीके से है एक नीति है सुरक्षा की नीति और एक नीति है सदुपयोग की नीति भैया जी हाँ जी बताइए जो शादी में जैसे शादी होती है हाँ तो लड़कियां जो अपने परिवार से लेके आती है जो भी धन लेके आती है जो भी सामान लेके आती है वो किस पे आता है वही किसी ने दिया प्रसन्नता पूर्वक तो स्वधन है और मांग के लड़ झगड़ के लिया तो प्रधन है दुखी रहती हैं और दुखी करके जाती हैं वहाँ पर भी वहाँ जहाँ पहुँची जब वहाँ पर भी यदि लड़की कुछ लेके आई है तो शोधन उन परिवार का भी हो गया और अगर उन्होंने मांगा है तो वो प्रधन हो गया सिंपल सी बात है सिंपल सी बात हाँ जी चलिए नीति का मतलब क्या हुआ नीति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे पॉलिसी आपका एक पॉलिसी भी होता है होता है या नहीं होता है नैतिक जिसको बोलते हैं यार वो आदमी ठीक नहीं है उसकी नीति ठीक नहीं है ऐसा हम बोलते हैं ना तो नीति में क्या ठीक होना है सुरक्षा की नीति और सदुपयोग की नीति किसकी सुरक्षा किसका सदुपयोग असेट का असेट का सदुपयोग और सुरक्षा क्या असेट है कोई बता सकता है कुल cool असेट क्या है धरती है धरती में अब अब मानव के पास क्या असेट है कुल cool असेट कितना तो मानव में देखेंगे तो कुल cool असैट तीन चीजें हैं तन मन और धन ये बात समझ में आ रही है आपकी नीति क्या है तीन चीजें हैं मानव के पास तन के रूप में है मन के रूप में है और धन के रूप में ऐसा है।, है ना समझ में आ रहा है तो तन मन धन ही कुल मिलाकर असेट है अर्थ है अर्थ अर्थ अर्थ शब्द बोलते ना हिंदी में असेट क्या है हाँ जी? कुल संपत्ति कितनी है ये शरीर भी एक संपत्ति है धन है तन है ये एक मन भी है जिसको मैं बोल रहे थे और एक धन है तो सदुपयोग के बारे में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे तीनों का सदुपयोग कर रहे हैं किसका कर रहा है और ये सबके लिए समान होगा या अलग अलग होगा तो मेरे तन का सदुपयोग अलग और आपके तन का सदुपयोग अलग अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये नीति में न्याय हुआ या अन्याय हो गया अन्याय हो गया मेरे मन का सदुपयोग कर लग और आपके मन का सदुपयोग कर लग तो क्या हो गया न्याय हुआ क्या ऐसे हो गया अभी कैसा है मेरा धन दिख जाए तो क्या करते हैं संभाल कर रखते हैं दूसरे का हो तो दूसरे का तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा होता है या नहीं होता है होता है ना ऐसा जैसे मैं ही कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक अच्छी घटना घटी तो कॉलेज में हमारे कॉलेज में एक नई बिल्डिंग बनी छोटा शहर था उसमें एक नई बिल्डिंग बन गई और संयोग से क्या हुआ कि वो बिल्डिंग चालू नहीं हुई थी उसकी उसी समय उस उस डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर थे वो बेचलर थे उनकी शादी का तारीख आ गया तो इतना बड़ा बिल्डिंग कहाँ मैं ले तो कॉलेज का बिल्डिंग ही उनको उन्होंने ले लिया है ना अपनी शादी के लिए उसके पहले हम क्या मानते थे कि ये जो कलेक्टर लोग होते हैं ये बहुत समझदार होते हैं और सदुपयोग के बारे में इनको बहुत सदुपय के लिए होते होंगे तो हमारा भ्रम ही टूट गया क्या हुआ तब प्रिंसिपल ने बिल्डिंग क्यों दिया क्योंकि उसको तो यार रहना है यार ऐसा कैसे चलेगा काम है ना और इतने नहीं हम लोग की ड्यूटी लगा दी शादी में अब उस कलेक्टर की शादी में कई कलेक्टर आए ऐसे थोड़ी कम आए बहुत सारे आए महिला कलेक्टर पुरुष कलेक्टर सब आए तो काफी क्लोज में हमको देखने का अवसर मिला आप कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस में नहीं समझ सकते ना जब ऐसे जियेंगे तो समझ में आएगा तो हम लोग भी खूब मन से खूब मेहनत की क्यों कलेक्टर की शादी से अपने कोई ले है नहीं अपने क्या ले देना है अपने को टीचर ने बोला यार है ना कुछ नंबर नंबर देगा बेचारा चल नहीं रह पे है तो चला काम खूब मेहनत की एकदम एक क्लास व्यवस्था जो हो सकती थी लोगों ने की हम तो खाली अरेंजमेंट में थे जो भी खाना पीना देखना सब जो कुछ हो तो अपने देखा ही उनका उसके बात नहीं करते हैं। बढ़िया हो गया जी कलेक्टर साहब की बारात निकलने का समय हो गया क्या हो गया और सभी कलेक्टर जितने थे आई एस अधिकारी बहुत सारे सब सूट वूट पहन के चकाचक हो गए सूट की प्रेस होने की व्यवस्था ये व्यवस्था वो सब सब जूते होते पहन के रेडी अब जूते पहनने के बाद क्या हुआ कि जूते को साफ करने का ब्रश नहीं था तो हमने देखा कि वो विद्वान लोगों ने बड़ा अच्छा एक तरीका निकाला जिन चादरों पे वो सोए थे क्योंकि अब तो उनको सोना नहीं था उसमें उन सभी चादरों से उन्होंने अपने जूते साफ किए हमारे को तभी समझ में आ गया कि इनके मन में तो इतना गहरा अपना पर ये अपनी अपनी चादरों से कभी जूते साफ कर सकते थे लेकिन अब एम सी की, की है तो अपना क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है अपनी थोड़ी है अपनी तो टूटी झाड़ू भी संभाल कर रखते हैं एक दिन काम आएगी और दूसरी की हो तो ये ये फेर कहाँ पे हो गया जबकि वो झाड़ू किसी की नहीं है वो चप्पल वो जूता भी किसी का नहीं है और वो देखेंगे तो चादर भी किसी की नहीं धरती का ही धन है आपका पॉलिसी आपको अपना पराया करके दुखी ना दुखी कर रहा है न्याय अन्याय में लेके जा रहा है तो हमारे सबके मन में इस प्रकार से शिक्षा है अपना चीज़ तो बहुत संभाल कर रखना है और दूसरे का है तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या फ़र्क पड़ता है अब ये क्या चीज हो गया न्यायिक दृष्टि है या अन्यायिक दृष्टि है ये नीति क्या है नीति ही गलत है क्यों क्योंकि इसका सदुपयोग हमको समझ में नहीं आया है ना ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा कितना समय हो गया छह दस हो रहा है इसको कल करें क्या या आज ही कर लें आप बताओ कल किसने देखा है? घर में बोल के आए थे हिसाब किताब वसीद लिख के आए कि नहीं आए नहीं ठीक है अगर ब्रेक की जरूरत है तो फिर कल ही करेंगे चले ठीक है तो सदुपयोग क्या है कल एक होमवर्क है आपको किसी से पूछेगा मत आप अपने से सोच के आइए एक होता है उपयोग कितनी चीजें हैं एक होता है उपयोग और एक होता है सदुपयोग क्या शब्द हुए तो तन का उपयोग क्या है मन का उपयोग क्या है धन का उपयोग क्या है तन का सदुपयोग क्या है मन का सदुपयोग क्या है और धन का सदुपयोग क्या है क्या होमवर्क दिया लिखो अच्छे बच्चों की तरह लिख लो तन मन धन का उपयोग क्या है और तन मन धन का सदुपयोग क्या है ये बात समझ में आई तन मन धन का उपयोग क्या है तन मन धन का सदुपयोग किया आपको बताना है कल चलिए बहुत जोरदार धन्यवाद नमस्कार आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना आप लोगों के ताली जोरदार ताली